त्र त्र कृतमस्पतांजलि बाष्पवारी पिपूर्ण लोचन मारुति नम राक्षकर्तवंद दिनेश वंशनंदनम शुशोभिभालचंदन नमाश्वर गोपाल भट्ट प्रिय पूज्यशोद्राम भव श्यामं तनु सुशोभम विभंग्रम रूप कलवेणुवक्श्रीलराधारमण श्री नमा जन्मादन्वयाद तो तरत स्वभ्य स्वराट तेने ब्रह्मृदा आदि आदिकवय मुहियत्सूरय तेजो वारी मृदा यद विनिम मृषा धाम सदा निरस्तुहक सत्यम परम धीमह ब्रह्मपुसे न्यौमीढ़ुषे तड़िदंबराय गुंजसिपेक्ष्य लसन्मुखा वनया स्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष मृदुप पशु मनोजव मृतुलल्यगम जितेन्द्रिय बुद्धिवता वरिस्थम वातामज वनर यूथ मोख्यम श्रीरामदूत शरण प्रपाद्ये वंदेह श्री गुरो श्री उत्पद्री गुरुन्वैष्णवांसूप साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीवैत सवधत परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य दीराधा कृष्ण कृष्णपाद ललिता श्री विशाखान्वता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे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 राम राम हरे हरे राम चंद्र की राम चंद्र की राम चंद्र की जय जय श्री रे श्याम दशरथ नंदन कौशलानंद वर्धनम भरताग्रज श्री राम जी की महती कृपा करुणा से हम सभी भक्तगण श्रोता गण वैष्णवगण सीता राम रूपी इस रस कथा में अवगाहन का स्नान का मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि का प्रण लेकर यहाँ समुपस्थित हुए हैं विगत दो दिवसों से कथा चल रही आ तृतीय दिवस है हम तो भैया नए नवेले खिलाड़ी हैं हमें तो मालूम भी नहीं था कि आज राम जन्म होता है तो जब कथा पढ़नी चालू करी फिर से दोहरानी चालू करी तो दिखा रे आज तो राम जन्म है वाल्मीकि कथा इतनी बड़ी है कि अगर उसके एक एक शब्द की व्याख्या करनी चालू कर दी जाए तो महाराज आज तो जन्म नहीं हो सकता है कोशिश करेंगे कि राम जी का जन्म कथा में आज करवा दें परंतु जिस स्पीड से चल रहे हैं उस स्पीड से तो जन्म असंभव है कल आज थोड़ा सा आखिरी में जन्म करवा देंगे कल कर नंदोत्सव करेंगे प्यार से नहीं दशरथ ये तो दशरथ जी का उत्सव हो गए नंदोत्सव तो वृंदावन में हो तो बात चल रही थी कल श्रद्धा और विश्वास यह राम और यह सती और शिव हैं और इनकी कृपा के बिना भगवान श्री राम के रस का अनुभव किसी भी व्यक्ति को होता नहीं है और यह रस आता कैसे है बोले जब श्रद्धा आ जाए आपके जीवन के अंदर किसी भी दिन चाहे वह नाम के कारण हो चाहे कीर्तन के कारण हो चाहे भगवान के रूप के कारण हो चाहे भगवान के प्रसाद के कारण हो देखो श्रद्धा किसी भी तरीके से जीवंत हो सकती है कई लोग करते हैं कि वो बाहर के लोगों को बुला के प्रसाद खिलाते हैं आओ कृष्ण का प्रसाद खाओ कृष्णामृत खाओ हाँ मालूम नहीं किस दिन वह जीवाह पे ऐसा चढ़ जाएगा कि तुम्हें लगेगा अरे बताओ अगर यह कृष्णा कृष्णामृत इतना मीठा है तो क्या पता कि महाराज भे ठाकुर का नाम और वह ठाकुर की कथा और कितनी मीठी होगी कई लोग चरणामृत का पान करते हैं भाव परिवारों के अंदर बोले अच्छा बेटा कुछ मत कर चरणामृत ले ले क्या पता वह अमृत है उस अखिल सिंधु के दर्शन करा दे तो श्रद्धा हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो होती है परंतु विश्वास नहीं होता है सती किसी ना किसी रूप में है मात्र भाव किसी ना किसी रूप में है परंतु विश्वास नहीं है कि भगवान है या नहीं बचपन से जरूर पूजा करी है मूर्ति में दिखते हैं आरती फिरादी जाती है हमारे ब्रज ब्रज में तो एक ब्रजवासी था ऐसा कि महाराज कृष्ण जी की रोज पूजा करता था रोज आरती सुबह से लेकर रात तक करता भोग लगाता परंतु ठाकुर जी नहीं, किसी ने कहा यार ठाकुर जी तो बड़े टेढ़े हैं सुबह से लेके रात्रि तो रहते हैं कभी गैया चराने में भी या फिर राधा रानी के संग तो उनके पास तो समय नहीं है समय अगर है किसी के पास तो वो कात्यायनी है वे बै अकेली बैठी हुई है वृंदावन में भी जाओ कोने में पड़ी हुई है कोई भी चला जाए मिले आ जाए कोई भीड़ रहती नहीं बोले कात्यायनी की पूजा कर हा? क्योंकि कात्यायनी जल्दी प्राप्त हो जाएंगी इस ये इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं महाराज सुन लिया कात्यायनी जी की मूर्ति अपने घर में पधराए ली नहीं और रोज महाराज पूजा करने लगा और वो कृष्ण जी की मूर्ति उठा के दीवार के आले में बैठा ली एक दिन धूप आरती कर रहा था महाराज वह धूप का धुआं कात्यायनी पे नहीं जा रहा था वह सब धूप का धुआं उन कृष्ण पे जाने लगा तो बड़ा गुस्से में बोला बताओ एक तो इतना बड़ा चोर पहले सब कुछ चुराया इसने आ, इतने सालों तक तो मैं इसकी पूजा करता रहा तब तो इसने नौटंकी दिखाई तब तो आया नहीं आज जब मैं इनका देवी का उपासक बनने का प्रयत्न कर रहा हूं तो मेरे धुएं को चुरा रहा है यानी कि मुझे सही से देवी का उपासक भी नहीं बनने दे रहा है बड़ी देर तक उसने सब कोशिश करी महाराज परंतु धुआं सबका सब उसी श्री विग्रह पे जाने लगा अब तो गुस्सा आ गई उसने धूप तो रखी नीचे रुई उठा के लेके आ गए नाक में घुसेड़ने के लिए महाराज कहीं ढूंढी डहाड़ी माने दो रुई निकाली नाक पे लगाने लगा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए वो बोला यार मैं जब तक तेरी पूजा कर रहा था तब तो तू प्रकट हुआ नहीं आज जब मैं देवी की पूजा कर रहा हूं और तुझे मैंने आले में बैठा दिया है तब तू क्यों प्रकट हो गया बोले क्योंकि मूर्ति में तू जब तक मेरी पूजा कर रहा था तेरे अंदर विश्वास नहीं था कि मैं जीवंत रूप से उस मूर्ति के अंदर हूं परंतु आज जब कात्यायनी की तू उपासना कर रहा था कात्यायनी की आरती जब कर रहा था हा? तेरे अंदर वह विश्वास आ गया कि नहीं यह जो मेरी मूर्ति मेरा श्रीविग्रह है यह उस धुएं को चुरा रहा है यानी कि मेरा जीवंत उसके उस मूर्ति श्रीविग्रह के अंदर है इसी विश्वास के कारण वह प्रकट हुआ कई कथाएं हैं भक्तमाल के अंदर भी ऐसी कथा आती है महाराज एक बाबा थे बड़ी उपासना कर रहे थे करते करते भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही थी नारद जी के दर्शन हो गए नारद जी से पूछा कि भाई दर्शन ये महाराज भगवान कब मिलेंगे बोले मैं भगवान से पूछ के आता हूँ फिर बताता हूँ भगवान के पास पहुंचे नारद देव नारद देव ने कहा वो आपका भगत है रोज पूजा उपासना पाठ पूजा करता है परंतु आप कब दर्शन दोगे बोले वो इमली के पेड़ के अंदर जितने पत्ते होते हैं उतने बरसों तक वह अगर मेरी उपासना करेगा उसके बाद में उसे दर्शन दूंगा इमली के पेड़ में सबसे ज्यादा पत्ते होते हैं चलो नारद जी को उत्तर मिल गया उत्तर मिला वह नीचे आए आके उस बाबा से कही कि भैया ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है ठाकुर जी ने डायरेक्ट संदेश भेजा है कि इमली के पत्ते पे हाँ इमली के पेड़ पे जितने पत्ते होते हैं वह उतने बरस तक तुझे और उपासना करनी है एक दिन वह ठाकुर जी तुझे मिल जाएंगे खुश होके झूमने लगा नाचने लगा हाँ विश्वास हो गया अरे वाह ठाकुर जी तो अब आएंगे जैसे विश्वास हुआ भगवान श्री कृष्ण मां प्रकट हो गए नारद को बड़ी गुस्सा बोले यार मुझे झूठा ठहरा दिया मुझे झूठा ठहरा दिया एक तरफ तो तू हमसे ये कह रहा है इमली के पेड़ में इतने पत्ते हैं तब जाके प्रकट होगा और यहां पे जब मैंने तेरी सूचना यहां नीचे बाबा को पहुंचाई है तू प्रकट हो गया बोले तब अब तक इस बाबा के अंदर विश्वास नहीं था आज इस बाबा के अंदर विश्वास है ये पूरी कथा पूरा खेल जो है इस संसार के अंदर किस चीज का है सिर्फ एक का और वह है विश्वास हमारे अंदर और भगवान और जितने भी साधु हैं आचार्य हैं उनके अंदर सिर्फ एक बात किया अंतर है हमने शरणागति अभी तक नहीं ली है और आचार्यों ने शरणागति एक भगवान की ले रखी है वह एक में अनेक के दर्शन करते हैं इसी की चर्चा अभी कुछ दिन चल रही थी कुछ दिन पहले चल रही थी देखो कृष्ण सातवें गीता के सातवें अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं कि यह जो तेतीस करोड़ देवी देवता हैं यह मुझसे हैं मैं जड़ हूं इनकी कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी देवी देवता के पास जाके किसी भी वस्तु को मांगता है तो उसके पीछे निमित्त कारण उसके पीछे का कारण मैं हूँ कि जो उस वस्तु को उस देवता के जरिए उसको देता हो परंतु वह अल्प बुद्धि मनुष्य यह सोचना चालू कर देता है कि यह देवता ही उस वस्तु को दे रहा है और उसकी पूजा उपासना चालू कर देता है तो वह उस भक्ति के मार्ग से भटक जाता है और कृष्ण स्वयं कहते हैं जब तुम मुझे सब कुछ दो सभी देवी देवताओं के पास पहुंचेगी वैष्णव क्यों बार बार भाग भाग के जाता है कृष्ण की उपासना करो कृष्ण की उपासना करो नवग्रह कुछ नहीं करते हैं दसवा ग्रह जो है कृष्ण ग्रह है भागवत के अंदर मालूम है महाराज, भागवत के अंदर अगर तुम पहला प्रहलाद जी का पूरा आख्यान पढ़ोगे नारद जी वो नरसिंह जी और प्रहलाद जी का उसके अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है हाँ दसवा ग्रह कौन है कृष्ण ग्रह ग्रहित्व महाराज कृष्ण दसवें ग्रह है यह दसवा ग्रह किसी को लग जाता है नवग्रह के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं होती है पर यह अक्ल में नहीं आती है हम नवग्रह के चक्कर में भागते हैं एक इस वृंदावन में अभी कुछ समय पहले मिले बड़े महात्मा होंगे उनकी भक्ति के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते मारा पंद्रह अंगूठिया पहन रखी थी कम से कम आठ उंगलियों मैं। में दिखाने के लिए है क्योंकि कई लोग अब ज्योतिष में वो तिश्वें रहते हैं किस में रहते हैं बड़ी सारी अंगूठिया पहन के दिखाते करते हैं मैंने ये दिखाने के लिए है कि क्या करते हो बोले ये तो मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं तो उन्होंने बोल दी ये अंगूठी पहन लो उन्होंने बोल दी वो अंगूठी पहन लो तो मैंने ये सब अंगूठिया पहन ली है अपने ग्रहों को सही कर रहा हूं वैष्णव का यह कार्य नहीं है और सच में देखो सूर्य कौन अगर वल्लभाचार्य के हिसाब से देखो तो उन्होंने तीन नारायण बोले हैं एक नारायण है दूसरे यज्ञ नारायण है और तीसरे सूर्य नारायण है बल्लवाचार्य ने अच्छी तरीके से कह दिया भागवत जी की टीका में तीन नारायण है एक नारायण की उपासना कर लो दोनों नारायणों की उपासना हो जाती है कृष्ण जी के ससुर लगते हैं कालिंदी यमुना हा सूर्य पुत्री है वह अगर सूर्यपुत्री हैं तो ससुर कौन है कृष्ण के सूर्यदेव तो सूर्यदेव भैया अपने दामाद का कहां से बुरा बिगाड़ सकता है या उसके भक्तों का कहां बुरा बिगाड़ सकता है सूर्य के बाद कौन आते हैं सोम सोम चंद्रमा ये कौन है ये साले साहब हैं, कृष्ण ये कृष्ण के साले साहब हैं और एक रिश्ते से ये कृष्ण के दादा परदादा लगते हैं दो रिश्ते हैं कृष्ण के इनके संग लक्ष्मी जी सागर से उत्पन्न हुई है जब महाराज समुद्र मंथन चल रहा था ना सागर से आएंगे निकल के चंद्रमा कहां से आए सागर से आए तो उस रिश्ते से लक्ष्मी जी और चंद्रमा दोनों के दोनों भाई भाई बहन लगते हैं क्योंकि समुद्र मंथन में हुआ था तो उसमें से जो चौदह रत्न निकले उसमें चंद्रमा थे उसमें लक्ष्मी थी आदि सब थे तो महाराज दोनों उस रिश्ते से भाई बहन हैं हाँ तो भैया साला तो जीजा जी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ता है बुरा और उसके स्नेहियों का तो कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ता है दूसरे रिश्ते से लगा लो राज राजपंचाध्यायी के रिश्ते से लगा लो तो महाराज चंद्रवंश के अंदर उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण तडोडू राज अपने घर खानदान में कोई अपना किसी का कोई गलत नहीं करता है मंगल कौन है बोले ये एक रिश्ते से तो साले हैं और दूसरे रिश्ते से पुत्र हैं। साले किस रिश्ते से हैं बोले जब जानकी जी का विवाह हो रहा था उस समय पर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भैया लाजा होम करने के लिए आ, लड़की का भाई आ जाए कन्या का भाई आ जाए उस समय पर जब तक उनके भाई जनक जानकी जी के भाई आते तब तक महाराज यह मंगल वहां आ गए धोती वोती बांध के और बोले हम लाजा होम करेंगे हम इनके भाई हैं तो वशिष्ठ जी ने पूछा कि आप कैसे भाई हैं बताइए बोले यह भूमिपुत्री है भू भू से इनका जन्म हुआ है और मैं भूपुत्र बोले जानकी जी के विवाह में लाजा होम वो जो खील डाला जाता है ना क्या कहते थे माता जी यहां पर लावा जो लावा डाला जाता है वो भाई का काम है हा? उसे संस्कृत में या हमारी उस भाषाओं में लाजा होम कहा जाता है तो उस दृष्टि से भाई हा? दूसरी दृष्टि से पुत्र कृष्ण जी से क्या संबंध इनका भूदेवी कौन है सत्यभामा मंगल कौन है भूमि पुत्र अब पुत्र तो अपने पिता का कुछ गलत नहीं बिगाड़ सकता है बुद्ध ये भी रिश्तेदार है रिश्तेदारी से को छोड़ दो तो अगर किसी भी पंडित ज्योतिषाचार्य के पास कहीं से जब जगह कहीं बैठा हो चले जाओ वो एक बात कहेगा बुद्ध कभी किसी का गलत नहीं करता है हाँ बड़ा सौम्य ग्रह है मतलब बड़ा अच्छा ग्रह है किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है और इसके उपायों के अंदर क्या लिखा है महामंत्र का जब करो गोपाल शस्त्र नाम करो विष्णु शस्त्र नाम करो हा किसी का अगर कुछ अनिष्ट कर रहा है वो भी अवैषणमो होगा अनिष्ट करेगा हाँ उस समय पर सिर्फ हरे नाम की शरण ले लोगे तो यह उसका भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता इसके उपायों के अंदर लिखा हुआ है बृहस्पति ये तो गुरु है इनकी क्या बात कर रही है तो गुरु तो भक्ति की तरफ ही अग्रसर करते हैं भक्ति भक्ति की तरफ ही अग्रसर करते हैं भैया है, ये भक्ति मार्ग है इसी पे ही चलना है इसी पे ही चलना है ये तो देवताओं में ही एक मात्र ऐसे हैं जो सब देवताओं से को देखते हैं झेलते हैं रजोगुड़ी देवताओं को झेलते हैं परंतु फिर बीच बीच में कहते हैं नहीं देखो भक्ति करो भक्ति करो यज्ञ करवाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए जब भी देवता कहीं भी उन अप्रसन्नता आ जाती है कहीं भी फंस जाते हैं आखिरी में क्या होता है अच्छा चलो कोई नहीं बृहस्पति के पास चले जाओ बृहस्पति के पास चले गए बृहस्पति ने हमारा यज्ञ करवाया भगवान की प्रसन्नता के लिए तो देवताओं को समार्ग पर लगाने का काम किनका है बृहस्पति का है तो ये तो भक्ति जो जो भक्त है उसका कभी भी अनिष्ट नहीं करते हैं शुक्र ये रहे हैं गीता के अंदर कवि नाम महाराज स्वयं स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुनियों के अंदर मैं शुक्राचार्य हूं कवि मतलब शुक्र होता है संस्कृत में अगर आप कवि देखो कवि का एक नाम शुक्र है बोले मैं मुनियों के अंदर मैं शुक्र हूं और स्वयं महाराज अगर आप वामन लीला को पढ़ो तो वामन लीला के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जब वामन देव उस बलि के स्थान पर पहुंच गए बलि के स्थान पर पहुंचने के बाद आत्मनिवेदन बलि ने कर दिया सब त्रिलोकी ले ली तब वामन देव ने शुक्राचार्य से कहा कि हे शुक्राचार्य अब पूर्णाहूति दीजिए यज्ञ की तो शुक्राचार्य बोले महात्मन महाराज जब फल स्वयं ही पहल पूर्ण होती से पहले आ गया तो अब पूर्णा होती देने की क्या जरूरत है हा? परंतु आप कह रहे हो तो ठीक है एक एक ही जरिए से पूर्ण होती दी जा सकती है और किस से पूर्ण होती दी है बोले हरिनाम संकीर्तन करते हुए पूर्ण होती दी है तो यह शुक्राचार्य गुरु कैसे बने भाई गुरु है तो भक्ति मार्ग में प्रशस्त है तभी तो गुरु हुए और महाभारत की अगर आप महाराज कथाएं पढ़ो महाभारत के श्लोकों महाभारत में जहां स्तुति करी है सबने भगवान श्री कृष्ण की हर जितने भी किरदार है सबने स्तुति करी है सबसे बढ़िया स्तुति शुक्राचार्य की है हरिनाम की बात करी है उन्होंने कहा जितने जप तप यज्ञ सब जितने भी कोई करता हो उससे फल प्राप्त नहीं होगा जितना फल सिर्फ हरे नाम से प्राप्त होता है तो मैं शुक्र भी क्या गलत बिगाड़ेंगे किसी वैष्णव का मैं खुद में स्वयं में वैष्णव है हाँ अवैषणव कोई हो जिसे विश्वास ना हो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ना करता हो हाँ अपूर्व रूप से एक की ही शरण ना ली हो उसका तो सब कुछ बिगड़ेगा शनि सबसे ज्यादा डरने वाले अधिकतर मंदिर उसी के नाम पर यहां चलते हैं सबसे ज्यादा भीड़ अगर दिखती है तो शनिवार को दिखती है या फिर जिस दिन लंगर होता है उस दिन दिखती है ब्रह्मवैवर्त पुराण में साफ तौर पे महाराज जहां शनि की बात आई है लिखा हुआ है साफ तौर पे कौन है ये ये विशुद्ध वैष्णव हैं इनकी पत्नी प्रणय करने के लिए निवेदन करा पत्नी की ओर देखा नहीं भगवान के हरे नाम में मग्न थे हा तो पत्नी गुस्सा हो गई क्रोधित होने के बाद पत्नी ने कहा जिसकी तरफ भी आंख उठा के देख लोगे वह जल के मर जाएगा बोले ये तो वैष्णव का परम कार्य तू ने तो देवी मेरी सहायता कर दी गर्दन झुकाई और अपने पैरों की तरफ देखने लगे हाँ बोले चल मैं आप उस गर्दन उठाऊ तो मान बढ़ेगा वैष्णव का काम तो ये है कि मान कैसे खत्म हो अपनी गर्दन झुका के अपने पैरों की तरफ देखते हैं आप शनि का कोई शास्त्र उठा लीजिए वेदिक शास्त्र इधर उधर की कोई किताब नहीं वेदिक शास्त्र जहां पर पुराणों की बात कही गई हो जहां पर भी शनि का परिचय आएगा सबसे पहला परिचय होगा ये वैष्णव है शनि का सबसे पहला परिचय यह वैष्णव है ये भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं ये इतना भगवान श्री किस नाम का जप करते हैं कृष्ण नाम का जब करते हैं है? किस न... किस भगवान की उपासना करते हैं बोले यह है वृंदावन वाले उस श्याम रंग वाले कृष्ण की उपासना करते हैं तभी इस विश्व इस पूरे विश्व के अंदर एकमात्र जो मुख्य शनि देव का मंदिर है वह महाराज व्रज के अंदर ही है उसका नाम कोकिलावन है क्यों एकमात्र संसार के अंदर शनिदेव का मुख्य मंदिर जो शास्त्रों के अंदर विदित है लिखा हुआ है वो वहां पे है क्योंकि उन्होंने व्रज के कृष्ण को चुना और उनकी भक्ति के लिए और उन्हीं के रूप नाम का ध्यान करने के लिए वो व्रज के अंदर बैठ गए एकमात्र जगह है पूरा दिल्ली जाता है महाराज पूरा इनसीआर सब कहां, कहां के लोग पहुंचते हैं तेल चढ़ाने के लिए शनिवार को बोले ये स्वयं में परम वैष्णव है ये दूसरे का बुरा कैसे कर सकते हैं दूसरे वैष्णव का अगर बुरा कर दिया तो वैष्णव अपराध बन जाएगा वैष्णव अपराध क्या है किसी के बारे में किसी वैष्णव के बारे में गलत सोचना उसके उसे किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से उसे किसी भी तरीके की क्षति पहुंचाना वैष्णव अपराध कहलाता है और वैष्णव अपराध ऐसा अपराध है जहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं किसी को नहीं पक्षते हैं दुर्वासा ऋषि अमरीश की तो बहुत कथाएं है सुनी है सबने तो ये किसी वैष्णव का बुरा नहीं करते हैं किसी वैष्णव का बुरा नहीं करते है? हाँ जो पुंशली भक्ति हमारे गुरुवर कहते हैं वृंदावन जाओ अयोध्या जाओ या किसी ऐसे स्थान पे जाओ पुंशली वैश्य वाली भक्ति की सभी देवी देवताओं की भक्ति करने में लगे मालूम ही नहीं कौन सा देवता कब रीछ जाए कछु दे दे हमें बहुत सारी डिमांड है बोले वो वाली भक्ति जहां होती है अवैषणव वाली भक्ति जहां होती है तब शनि बुरा करते हैं और इनके उपायों के अंदर मुख्य उपाय है भगवान श्री कृष्ण का ध्यान और हरिनाम संकीर्तन ये मुख्य उपाय है राहु केतु थे तो एक एक प्राण दो रूप बनाने वाले भी विष्णु भगवान थे था तो एक ही देखते ना गर्दन काट दी एक धड़ बन गया एक गर्दन हो गई ये तो भगवान के सामने एक बार पड़ा तब धोप में कट गया ये तब से भाग रहा है भगवान के सामने ही नहीं आया है ये वैष्णवों को कहां बुरा बिगाड़ सकता है राक्षस है जो वो दूसरे महाराज वैष्णवों का बुरा कहां से कर सकता है उन वैष्णवों का जिनके पास हरि नाम है जिनके पास भगवान स्वयं है ये तो उन वैष्णवों के पास आ ही नहीं सकता है ंतु हम भाग रहे हैं नवग्रह के चक्कर में कृष्ण ग्रह अभी तक लगा नहीं है यह दसवां ग्रह जिसको लग जाता है सब ग्रह चले जाते हैं प्रहलाद को लग गया था आपकी जिंदगी तो बहुत सुधरी हुई है बहुत सही है प्रहलाद की जिंदगी के कष्ट अगर आप पढ़ लो और समझ लो हा? आप बोलोगे कि भगवान तू तूने हमें बड़ी बढ़िया जिंदगी में भेजा है उसके पिता ने हाथियों हाथी से नहीं कुचलवाया रोज प्रतिदिन हाथियों से कुचलवाता था एक हाथी से नहीं एक बार पहाड़ से नहीं फेंका महाराज हजारों बार पहाड़ से फेंकवाया असुरों के बीच में दैत्यों के बीच में रहता था कोई वैष्णव संघ भी प्राप्त नहीं था आपको तो वैष्णव संघ कैसे ना कैसे करके मिल तो जाता है असुरों के बीच में आप चौबीसों घंटे तो नहीं रहते हो एक बार महाराज मारने का प्रतन नहीं हुआ है प्रतिदिन सुबह से लेकर रात्रि तक जब तक सोने का समय नहीं होता था तब तक महाराज उसे मारने का प्रयत्न करा जाता था स्वयं उसका पिता उसे मारने का प्रयत्न करता था स्वयं उसका परिवार उसे मारने का प्रयत्न करता किसी भी दिन नवग्रह देखने के लिए और दिखाने के लिए वह गया नहीं गया उसके पास मुख्य क्या था कृष्ण नाम का विश्वास तभी तो प्रहलाद जी का जब वर्णन आता है प्रहलाद लीला आती है उसमें सबसे पहले हमारा शुभदेव मुनि स्वयं कहते हैं इनको लगा क्या हुआ था ये बचे क्यों रहे अभी तक कृष्ण ग्रह बोले तो इनको कृष्ण ग्रह लगा हुआ था ये विश्वास यही अटका के रखता है क्योंकि जिस दिन विश्वास हो जाएगा शरणागति ले लेंगे यही प्रश्न है बुद्धि और हृदय को खाली नहीं रखना है श्रद्धा और विश्वास विश्वास यहां बैठता है श्रद्धा यहां बैठती है श्रद्धा है ठीक है विश्वास जब तक पुष्ट नहीं है हा? तब तक आप किसी के सामने को या किसी को भी प्रणाम नहीं करोगे ये खाली ना हो और मैं तो कहता हूं कचरे का डिब्बा है यह कूड़ादान है जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से इसके अंदर कूड़ा डाल रहे हैं अच्छी बातें कम डाली है ना देखने वाली बातें बहुत डालनी ना सुनने वाली बातें बहुत डालनी जो चीज इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है वो दिमाग के अंदर ज्यादा भरी हुई है ये कूड़ेदान है यह दिमाग कूड़ादान है मुख्यतः परंतु कूड़ादान होना बहुत जरूरी है किसी घर के अंदर फ्रिज ना हो कंप्यूटर ना हो कार ना हो घर चल सकता है परंतु अगर कूड़ा ना हो तो घर नहीं चल सकता है आप खुद ही सोचो कूड़ादान ना हो तो घर की स्थिति क्या होगी और मैं आपसे कहूं क्या आप किसी भी स्थान पर जाके सो हा? गंदगी पे जाके सो सकते हो क्या आप बोलोगे नहीं जी हम तो नहीं सो सकते हैं हमें तो स्वच्छता चाहिए साफ जगह चाहिए परंतु अगर सच में देखो तो ये दिमाग के अंदर जितनी गंदगी भरी हुई है उस पूरी गंदगी के संग हम रोज सोते हैं अब उसके अंदर अब क्या कूड़ा कूड़ा दान है परंतु उसका एक नियम है उसे बार बार साफ रखना चाहिए हा उसकी सफाई करते रहो सफाई करते रहो अब ये चेतो दर्पण मार्जनम है क्या है ये यही तो है सफाई तो है हरे नाम से विश्वास यहां से आएगा ये विचार प्रधान है सबके दिमाग भरे हुए हैं हृदय भी किन्ही किन्ही कारणों से भरे हुए हैं भगवान निवास नहीं कर रहा है सब निवास कर रहे हैं पूरा परिवार पूरी हमारी आसक्तियां सब कुछ निवास इस जगह पर कर रहा है अब उस समय पर जब गुरु की शरण प्राप्त करते हैं तब गुरु हरिनाम नाम देके तुम्हारे कूड़ेदान की सफाई करना चालू करता है जब कूड़ा जाता है स्वच्छ वस्तु वहां पे आती है हरिनाम वहां पे आता है तुम्हारे चित्त पे वह हरिनाम आके बैठता है इसे ये तो भरा रहेगा जिंदगी भर भरा रहेगा उल्टी सीधी बातों से भरा रहेगा कल भी इसी बात को तो करा ना ये विचार कभी बंद नहीं होते हैं दिमाग के आप यहां बैठे जरूर हो परंतु दिमाग कहीं और लगा हुआ है क्यों लगाए क्योंकि ये विचार जो ये कूड़ादान है इसमें तो सब तरीके की गंदगी भरी हुई है अब उस गंदगी को जब हटा देंगे तब राम कथा के लिए विश्वास और श्रद्धा दोनों उत्पन्न होती हैं और जब वह उत्पन्न होती हैं तब कृष्ण ग्रह के लिए राम ग्रह के लिए महाराज हमारे अंदर विश्वास की विश्वास उत्पन्न होता है और उनके दर्शन हम सब को प्राप्त होते हैं यही बात है शास्त्र के अंदर भी यही बात लिखी है सब जगह पर लिखी है परंतु आखिरी में बात यही आती है कि कितना भी कह लो ढाक के तीन पात जिंदगी के बन चुके हैं कथा यहां एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी और आधे राधे राधे करके चले गए जब अच्छी बात सुन ली सुनने के बाद उसका चिंतन होता है मनन होता है फिर क्रियान्वयन होता है हा? यह बात सुनी सुनने के बाद चिंतन करा यह बात कितनी मेरे जीवन के उसमें सही है कितनी सही कही कितनी गलत कही मनन होता है हमारे जीवन में यह इसका कितना प्रभाव पड़ेगा सही कितना हो सकता है मेरे जीवन के अंदर खूब मनन कर लिया उसके बाद क्रियान्वयन करा कि कृष्ण ग्रह अब कैसे लगे कि नवक ग्रह का पीछा छूट जाए हमारे जीवन में भी यही परेशानी थी हम दूसरे की बात क्यों करें इसका जब कर लो ये खराब चल रहा है उसका कर लो अभी दो महीने पहले तुमने बताया देवी की पूजा कर लो आज कह रहे हो हनुमान जी की कर लो आ, कल कहोगे देव की कर लो आ टेंशन होनी चालू हो गई सबके डेढ़ देख दो दो लाख जब थे हमने गई यार इससे बड़ी इतना टाइम यहां पे बिताएंगे इससे बढ़िया साढ़े चार लाख दस लाख जब हरे नाम के कर लो कृष्ण जी हाथ में आ गए ये सब के साथ दूर भाग जाएंगे एक तरफ है महाराज चालीस लाख जब करने हैं सब नवग्रहों को सही करने के एक तरफ साढ़े चार लाख पांच लाख जब करने हैं ठाकुर जी को पकड़ने के अब बुद्धिमानी तो ये है कि कम का करके सबको एक साध है सब सदे और सब साध है सब जाए हाँ नौ के बाद मान ली और कौन प्रकट होके आ जाए वो एक ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचे उसने तो कहा यू नो आई हैव बीन टू इंग्लैंड एंड आई हैव एस्ट्रोलॉजी है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट उसमें तो दस ले के ग्रह आ गया हाँ मैं कंफ्यूज जाऊ <laughs> मैंने uh, मैं यार मालूम ही नहीं अच्छा यहाँ के वैज्ञानिकों ने तो प्लूटो को तो अब अलग ही कर दिया है जो हमारे यहाँ केतु कहा जाता था प्लूटो बोले ये ग्रह नहीं है ये तो किसी प्लेनेट का मून लग रहा है हमें सो नाउ देर इज द एट प्लैनेट्स हाँ इन द वर्ल्ड दर्ल्ड नो नाइन प्लैनेट्स एनीमोर तो विज्ञान तो अपने हिसाब से चल रहा है ज्योतिषाचार्य भी आज नई नई तकनीकियों को लेके आ रहे हैं और नई नई बातों को कर रहे हैं जब ये सब काम हो रहे हैं पता नहीं असली में कि जो राय डॉक्टर दे रहा है वह एस्ट्रोलॉजर दे रहा है कितनी सही है दवाई में कितनी ताकत है कितनी नहीं है तो उससे बढ़िया तो जी रोज जाओ भैया शनि देव को तेल चढ़ाया और सही तो हो ही जाओगे अरे तुम वैष्णव की पूजा कर रहे हो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नवग्रह की उपासना नहीं करनी चाहिए करनी चाहिए क्यों करनी चाहिए आप मुझे कृष्ण की भक्ति प्रदान करें इस वजह से वह देवता कैसे बने हरे नाम करके बने तप करने के बाद ध्यान करने के बाद ही बहुत सही शुद्ध विशुद्ध रूप का कर्म करने के बाद भगवत नाम लेते हुए ही वह देवता बनता है तो उससे क्या मान सकते हैं भय शुद्धता मान सकते हैं कि तुमने जरूर तुम्हारा गोल अलग रहा कि तुम्हें देवता बनना था तुम्हें आनंद लेने थे इधर उधर के परंतु मेरा गोल तो वृंदावन है मेरा गोल तो साकेत विहारी है मेरा गोल तो अवध विहारी है मुझे तो उनके पास जाना है तो आप कृपा कर दो आप भी वैष्णव हो मैं भी वैष्णव हूं हाँ कुछ सदबुद्धि दे दो कि मैं उनके पास पहुंच जाऊं पर आएगा कैसे हा? जब भगवान शिव वाली रूपी श्रद्ध विश्वास हमारे अंदर जागृत होगा हम एक एक चीज होती है छोटी छोटी परेशानियों को सही करना एक चीज होती है बड़ी परेशानी को सही कर दो छोटी अपने आप सही हो जाएंगी हम छोटी छोटी में लगे हुए हैं जो पांच साल हमारे जीवन में चलने वाली है हाँ जिसका पीरियड पांच साल है ये ग्रह पांच साल तक पांच साल में कभी अच्छा देगा कभी बुरा देगा फिर पंद्रह साल तक कोई चलेगा कोई अट्ठारह साल तक चलेगा अब उसमें कितने दिन अच्छे हैं कितने दिन बुरे हैं तो उसी में लगे पड़े हुए हैं महाराज वो कैसे सही हो सपन के घर में बड़ी सारी अंगूठियों का ढेरों का गारंटी है कृष्ण ग्रह की छाया तो जीवन भर रहती है क्योंकि कृष्ण कहते भाई हम दास हैं ना ये छोटी छोटी प्रॉब्लम असली प्रॉब्लम तो वो है कि आखिरी में यह योनि ब्रह्म के उस पर जानी है सात लोक जो नीचे हैं हाँ तल तलातल रसातल पातल उसमें पहुंचेंगे कि महाराज सत्य लोक ही ऊपर जाएंगे ऊपर से फिर वापिस आएंगे कि ब्रह्म योनि में जाना है कि दैत्य योनि के अंदर जाना है कि माननी कितने नरकों के अंदर हमें जा इतने हजारों करोड़ों वर्षों तक रहना है उसके लिए आप या तो भागवत जी पढ़ लो या गरुण पुराण पढ़ लो सबको छोड़ के बाबा जी बन जाओगे नरकों का वर्णन पढ़ के ही या फिर सब छोड़ते हुए सायुज मुक्ति चाहिए ब्रह्मलोक चाहिए उसके ऊपर परव्योम या फिर साकेत चाहिए वृंदावन चाहिए ये फिर हमारे ऊपर स्वयं है ये बड़ी चीज है बड़ा गोल निर्धारण करना छोटा गोल निर्धारण परंतु हम सब यहां विराजे हैं सिर्फ सीताराम की शरण लेने के लिए और सीताराम की उसमें महाराज कथा क्या कहती है मां निषाद प्रतिष्ठा मगमहा मगमह समा ही समंचा मिथुना दे काम मोहितम काम वाल्मीकि ऋषि ने जब इस कथा को नारद जी से सुन लिया सुनते हुए वह नदी के पास विहार कर रहे थे विहार करते करते एक दो क्रौ पक्षी उनको दिखे जो प्रणय लीला में आ, व्यस्त थे उस समय कोई शिकारी आया और जो नर क्रौंच था उसको मार दिया मादा क्रौच रोने लगी तो रोते हुए वाल्मीकि के मुख से अनुस्टुप छंद का यह श्लोक प्रकट हुआ यह श्लोक अपने आप में अद्वितीय है इसके अंदर सरस्वती विद्यमान है और कहा जाता है कि अगर किसी को वाणी की कोई भी समस्या है वाणी से संबंधित कोई हकलाता है कोई तुतलाता है कोई किसी की वाणी में प्रभाव नहीं है तो उसे इस श्लोक का जाप करना चाहिए उससे सरस्वती प्रसन्न होती हैं और सरस्वती वाग विदाम महाराज उसे आशीर्वाद देते हुए उसके जितनी भी वाक् से संबंधित वाग से संबंधित जितनी भी परेशानी है उसको दूर कर देती हैं वह वाणी वाक् चतुर बन जाता है वाक विद्या में निपुण बन जाता है कहा कब कहा कैसी बात करनी है वह इस बात को जानता है यह वेदों के बाद वेद उपनिषद के बाद प्रथम श्लोक था जो लोक संस्कृत में लिखा गया इससे पहले जितनी भी जिस संस्कृत का प्रयोग करा गया था वह वे वेदिक संस्कृत थी उसके बाद इतिहास ये सबसे पहला वेदों के बाद सबसे पहला अगर हमारे सनातन धर्म में कोई शास्त्र है तो वह सिर्फ रामायण है और रामायण का यह प्रथम श्लोक है यह मुख से निकला एकदम इसके कई अर्थ बताए गए हैं हाँ एक तो बताया है क्रौच पक्षी कौन है हाँ क्रांच पक्षी बोले ये दो क्रौंच माने होता है कुटिल जिसका स्वभाव कुटिल होता है क्रौंच का एक शब्द होता है कुटिल हाँ, तो बोले ये रावण और मंदोदरी हैं शिकारी कौन आया था बोले राम आए थे हाँ, राम आए थे और राम ने नर को मार दिया रावण को मार दिया और मंदोदरी विलाप करने लगे एक आता है मां निषाद हाँ, क्योंकि मां निषाद तो जो प्रथम शब्द है मा तो मा का अर्थ क्या है माँ अलग रखो निषाद अलग रखो तो म, मतलब बन जाता है हे शिकारी हाँ परंतु इस शब्द को आचार्यों ने जोड़ दिया हाँ अलग अलग नहीं रखा ऐसे जोड़ दिया मां निषाद कर दिया मानषाद का अर्थ होता है माँ माने संस्कृत के अंदर होता है सीता माँ माने होता है लक्ष्मी हाँ माँ माने है वांगमई रूपा हाँ वह शक्ति आद्य शक्ति जो है तो मां निषाद तो मां लक्ष्मी ही निशिदत्यमिनिषाद तत्म बोले कौन मां लक्ष बोले ये मा निषाद से बात आई है यहां पर राम की कौन राम बोले वो जो सीतारमण है जो सीतारमण है उन सीतारमण ने उस क्रॉंच को जो रावण था उसको मार दिया महाराज यहां पर उसको मारा कई आचार्यों ने तो यहां तक कहा है कि इस श्लोक के अंदर उन्हें सातों कांड नजर आते हैं हा? सातों कांड नजर आते हैं मां निषाद बाल कांड की बात करता है क्योंकि उसमें सीता जी से विवाह हुआ है तो मां निषाद माँ निषाद जो शब्द है तो माँ का अर्थ क्या है इसमें सीता ह निषाद इसमें कौन है बोले यह राम है सीता राम कब एक संग हुए बोले वो बाल कांड के अंदर हुए तो यह जो मां निषाद है यह है शब्द बात करता है बाल कांड की प्रतिष्ठा अयोध्या कांड की बात करता है क्योंकि दशरथ जी का दर्द दूर करके उन्हें अः अपने लोक में भेज दिया फिर कहा सावती ही समहा अरण्य कांड की बात करता है यह कौचा मथु मिथुना देखा बालीवद्ध की बात करता है आ? किस किंड कांड है ये क्रौ शब्द से सीता वर् जो रोने लगी तो भाव बदल के क्रौ को लेके आ गए सीता भी रो रही थी आ, तो वो क्रौ शब्द से सुंदर कांड की बात हुई है वहां पर सीता जी का रुंदन दिखाया गया है सुंदर कांड के अंदर और क्रौ मिथुना देमावधि युद्ध कांड की बात करता है शास्वती समा उत्तर की बात करता है तो महाराज सातों कांडों को बताया गया अच्छी तरीके से टीका में लिखा है हम तो उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे हाँ उसका टीका बड़ा क्लिष्ट टीका है बड़ी कठिन है और पर उन्होंने बड़े बढ़िया तरीके से बताया है कि हर शब्द क्यों एक कांड के बारे में बताता है तो जब वाल्मीकि के मुख से ये श्लोक निकला अचानक तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और शिष्य से कहा तूने सुना मेरे मुख से क्या निकला था बोले हाँ आपके मुख से तो अनुप छंद का आथ आथ अक्षरों का हाँ, लिए हुए यह पूरा एक श्लोक निकला था ऐसा दिव्य श्लोक मैंने कभी भी नहीं सुना है वाल्मीकि ने भी आज से पहले ना कभी ऐसी संस्कृत पढ़ी थी ना उनके मुख से ऐसा कुछ निकला था तो भारद्वाज से बोले कि अच्छा तू सुना मुझे वह श्लोक क्या था महाराज वह श्लोक फिर से सुनाया सुनाने के बाद अब वाल्मीकि इसी श्लोक को बार बार बार बार पढ़ रहे हैं बार बार याद कर रहे हैं याद कर रहे हैं याद कर रहे हैं तब ब्रह्मा ने आके स्वयं कहा कि हे वाल्मीकि यह जो श्लोक है यह है राम जी के आशीर्वाद से मेरे द्वारा तेरी वाणी को दिया गया है और इस श्लोक से ही अब तू रामायण को लिखेगा तब वाल्मीकि महाराज विराजे विराजने के बाद उन्होंने श्लोक कुछ, कुछ भी ग्रंथ को लिखने से पहले उसकी सूची बनाई जाती है हा? उसका कंटेंट क्या है तो वो पूरा का पूरा महाराज सबसे पहले सूची बनाई सूची की चर्चा हम कर ही चुके हैं सब आप सब जानते हो सब कथाएँ आप सब ने पढ़ी हैं देखी हुई हैं तो उसके बाद चतुर्विश सहस्त्राणी श्लोकाना महाराज 24,000 हजार श्लोकों की रचना करी उस सूची को बढ़ा के सोलह चौबीस श्लोक उन्होंने लिखे अब गायत्री के अंदर गायत्री मंत्र के अंदर प्रथम दिन हमने कथा में बताया था गायत्री मंत्र के अंदर 24 अक्षर हैं उन 24 अक्षरों की पूरी व्याख्या उसका पूरा भाष्य रामायण है जहां जहां पे एक हजार श्लोक के बाद जहां समाप्त तो होके दूसरे से शुरू होगा हा? तो वह अक्षर वही गायत्री का ही अक्षर रहे तो यह गायत्री की पूरी गायत्री का भाष्य रामायण जिसे रामायण कहा गया जिसे पौल वध भी कहा गया है ये वाल्मीकि ने उनको नाम दिया है पौलस्त महाराज रावण रावण ही है उन्हीं के वंश में उनका जन्म हुआ था जब चौबीस हजार श्लोक लिख लिए लिखने के बाद अब इस आध्यात्मिक ज्ञान को मैं किसको दूं यह सोचने लगे देखो जैसे संसार के अंदर हम मरने को होते हैं तो मरने से पहले अपनी विल या अपने घर परिवार जितनी भी संपत्ति कमाई हुई है वह किसके हाथ में पड़े किसको दी जाए कौन सुरक्षा कर सके कौन मेरे कुल का मेरे वंश का नाम बढ़ा सके कौन परिवार को आगे सही रहा दिखा सके जो हमें कुल देवता कुल देव देवी या जो हमारे परिवारों में जितने भी नियम है उनका सही रूप से निर्वहन कर सके ये सबको चिंता होती है जब रद्द होने चालू होते हैं सबके पास वह भौतिक चिंता रहती है किसको भैया सब मेरा रुपया लेने के लिए बैठे हैं परंतु मुझे तो उसको देना है जो सही रहे किसको कितना किस हिसाब से बंटवारा करूं ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान भी एक ऐसा ऐसी संपत्ति है जब ऋषि मुनि अपने शास्त्रों को सही रूप से लिख के समाप्त कर देते हैं तो उस संपत्ति को वह किसी विशिष्ट शिष्य को देना चाहते हैं किसी और को उल्टे सीधे व्यक्ति को नहीं दे सकते सा, सिद्ध मिलना आसान है साधक मिलना कठिन है साधक बहुत कम रह गए हैं गुरु मिलना आसान है परंतु शिष्य मिलना बहुत कठिन है यह सत्यता है मलुक दास जी जब महाराज उन जब उनका शरीर प्राप्त होने को था उनके शिष्य सब के सब पहुंचे हाथ जोड़ के बोले कि गुरुवर बताइए कि हम किसको आपके बाद उत्तराधिकारी बनाए किसको गुरु बनाए मलुकदास महाराज सीधी सीधी बात करते थे उन्होंने कहा मुझे किसने बनाया राम ने तो राम जाने मैं क्यों देखूं जिसे बनाने वा... ये चलाने वाला राम है राम देखेगा किसे बनाना है किसे नहीं बनाना है महाराज उनके एक शिष्य थे सबसे छोटे शिष्य कुछ नहीं जानते थे राम जी की अंगराग की सेवा करा करते थे वहां पर सीताराम की श्री विग्रह थे उसकी अंगराग की सेवा करा करते थे राम जी ने इशारा कर दिया मलुक को हे hey, मलुक ये अगला गुरु बनना चाहिए उसका नाम था राम स्नेही शिष्य का नाम मान ली राम जी ने कह दिया राम स्नेही गुरु बनेंगे पकड़ लाए ए तू गुरु बनेगा राम तो इसने ही रोने लगे बोले गुरु ने जैसी आज्ञा दी है आप हमने कई बार सुना भी है हमारे परिवारों में और सब जगह पर जब गुरु पर आज्ञा देते थे कि तुम गुरु बनोगे तो सब रोते थे क्योंकि गुरु बनना सबसे ज्यादा कठिन है हा अगर कहीं भी जरासी भी ऊंच नीच हो गई तो राम राम हो जाती है भैया उस समय पर राम इसने ही वहां पे आजकल का तो जमाना ये है शिष्य एक दूसरे को जान से मार देते हैं या शिष्य मारा है अपने गुरु कोई जहर दे के या गोली मार के मार देता है आ तुम्हारी संपत्ति मुझे मिल जाए बहुत होता है वृंदावनों में तो भरे पड़े हैं इसका मुकदमा उससे चल रहा है उसका मुकदमा उससे चल रहा है जिसके हाथ में जपमाला होनी चाहिए वो जपमाला की जगह बंदूक लेके चलते हैं चार चार बंदूक धारी में चलते हैं मान ली कौन सा आके कब मार दे हम गुरु बनने के लिए तैयार है वहां पूर्व में गुरु शिष्य को अच्छा यह शिष्य सही है यह गुरु वह शिष्य रोता था अब क्या काम दे रहे हो इससे बढ़िया तो मेरा भजन है मैं भजन ही कर लूंगा राम इसने ही रोने लगे बोले मुझसे बड़े बड़े सब बैठे बोले डाई राम जी ने बोला है तुझे कुछ नहीं आता ठीक है डरा सिर पर हाथ रख दिया सिर पर हाथ रखा भगवान के दर्शन हो गए महाराज पूरी ज्ञान उनके अंदर आ गया यहां भी चौबीस हजार श्लोक लिखने के बाद वाल्मीकि भी ढूंढ रहे हैं चिंतन कर रहे हैं कोई ऐसा शिष्य आ जाए जो मुझसे इस ज्ञान को ले ले चिंतन कर ही रहे थे कि उसी समय कुश और लव दो राजकुमार वहां पर आए प्रणाम किया जैसे ही कुश और लव को देखा देखते ही बड़े प्रसन्न हुए सोचने लगे अरे वाह राम जी तुमने आज कृपा कर दी सदशिष्यों में भी किनको भेजा है अपने ही दोनों कुमारों को भेजा है वेदही को वेदही तो उनकी पुत्री समान है हाँ वेदही को तो वाल्मीकि हमेशा पुत्री मानते हैं तो महाराज उनको भी करा रहे वाह तूने भी अपने दोनों पुत्रों को भेजा है राम की कथा कहने सुनने और समझने में राम के पुत्र ही सबसे ज़्यादा बढ़ हैं सुपात्र हैं महाराज दोनों को बैठाया बैठाने के बाद कथा पढ़ाई रोज 20 सर्ग पढ़ाते थे कि 20 सर्ग पढ़ो 20 सर्ग पढ़ो और महाराज 20 सर्ग पढ़ते पढ़ते उन्होंने जब पूरी कथा पढ़ ली पढ़ने के बाद पढ़ने के बाद उनसे कहा अब तुमने पूरी कथा पढ़ ली है अब मुझे इस कथा को सुनाओ सब साधु संत साधु समाज आके बैठ गया वाल्मीकि बैठे हुए हैं और दोनों के दोनों कुमार आके बैठ गए ऊपर उच्चासन उन्हें प्रदान कर दिया और दोनों ने रामायण की कथा गानी चालू करी वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है अहो गीत माधुर्य माधुर्यम श्लोका चा विशेषता बोले ये बोल नहीं रहे थे कथा आ, हमारी जैसी फटा बांस नहीं था माधुर्यम अहो गीत गा रहे थे गीत ये अः गीतस्य माधुर्यम ये बड़ा म, माधुरी पूर्ण गीत है श्लोका नाम च विशेषता बोले जब इसके अंदर श्लोक आने लगे बढ़िया बढ़िया हाँ तो ये इतना विशेष सा मधुर हो गया कि जितना संत समाज बैठा हुआ था वह सबका सब संत समाज रोने लगा झूमने लगा नाचने लगा और जब कथा समाप्त हुई है कथा समाप्त होने के बाद जितने भी संत थे ऋषि थे पहुंचे हैं कि अरे तो आया, एक आया, एक ने, आके तो अपना उतार लिया अपना जनेू उतार दिया बोले यार दक्षिणा में तुम तो मुझसे यज्ञ पवित ले लो किसी ने अपना कमंडलु दे दिया बोले हम तो दूसरा बना लेंगे तुम कमंडलू ले लो किसी ने अपना कुशाखा आसन दे दिया किसी ने मग्र चंद्र दे दिया हा किसी को तो समझ नहीं आया मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है तो उसने अपनी कोपनी खोल के दे दी लगोटी खोल के दे दी भैया ये दक्षिणा में ले ले सबके सब पागल हो गए वहां पर सुनकर बोले ऐसी समुद्र कथा हम तू हमसे सब कुछ ले ले सब कुछ ले ले ऐसी कथा हमने आज तक कभी नहीं सुनी इतनी समुद्र कथा है जिनके जो दिगंबरधारी थे जो महाराज सनत कुमार कोटी के ऋषिगण थे हाँ जो कुछ ना पहनते हैं ना उनके हाथ में कुछ रहता है वह क्या कर रहे थे वह जाके स्वस्ती आशीर्वाद आशीर्वाद कि तुम दोनों इस राम कथा को चम और विश्व में फैलाओ तुम्हें श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त ये दो की दोनों की जब कथा वाल्मीकि ने सुनी जितना भी सब कुछ मिला जाके गुरु दक्षिणा में गुरुवर वाल्मीकि को प्रदान कर दिया वाल्मीकि ने उस हाँ सब सामान को लिया जो भी दक्षिणा उसमें आई थी उस सब का भंडारा करवाया जो भी सामान मिला भी था उन सब को भी दक्षिणा में हाँ भंडारा करवाने के बाद उन सब साधु संतों को दे दिया और देने के बाद जब दोनों कुमार आके वाल्मीकि के पास बैठे तो वाल्मीकि ने कहा उन्होंने पूछा कि अब गुरुवर क्या आज्ञा है तो गुरुवर बोले कि एक ही आज्ञा है अवध नगरी में चले जाओ गलियों में जा जाके रोज बीस सर्गों को सुनाना इस रामायण के बीस सर्गों को रोज सुनाना परंतु याद रखना एक बात बोले क्या यह निष्काम भाव से सुनाओगे किसी से कुछ मांगोगे नहीं गुरु के दोनों शिष्यों ने कुश और लव सीधे वहां से चल दिए अवध की तरफ वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा बढ़िया प्रसंग है जैसे ही पहुंचे अवध में और राम कथा कहनी चालू करी जैसे ही पहुंचे हैं तो ये ये कथा लवकुश के समय की है ये कथा राम जी के समय की है ये उन्हीं के सामने ही लिखी गई और उन्हीं को अभी ये वर्णन आता है इसमें बालकांड के अंदर ही वर्णन है जैसे ही कुश और लव अवध नगरी में पहुंचकर इस कथा को गाने लगे भगवान श्री राम ने इस कथा को कहीं सुना सुनके इन वक्ताओं के पास पहुंचे दोनों कुमारों में हा तेजस्वी दोनों के दोनों कुमार तेजस्वी थे हाँ उनके तेज को देखा और अपने घर अपने महल में उन दोनों को बुला के लेके आ गए महाराज बुला के लेके आए और बुलाकर उनसे कहा कि अब आप बैठ के हमें रामायण की कथा को सुनाइए वक्ता बने हुए हैं दो कुश और लव सुनने वाले कौन हैं? बोले स... जितना कालीन बिछा हुआ था जितने कारपेट बिछे हुए थे कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं थी समस्त कौशलपुरी के सब साधु संत सब ऐषव सब भक्त वहां उस स्थान पर पहुंचकर उस गान को उस रामायण की कथा को सुनने लगे राम के संग राम जी ने जैसी कथा सुननी चालू करी मुग्ध हो गए कथा सापी राम परिषद गता शरणे बुभुष्य सतात्मा कि महाराज सुनते ही मुक्त हो गए और वह स्वयं अकेले मुक्त नहीं हुए हाँ वह स्वयं अकेले मुक्त नहीं हुए जितने सब लोग बैठे हुए थे वह सबके सब, सब मुक्त हो गए और ये श्लोक जो है इसकी तो बड़ी प्यारी व्याख्या करी है इसमें कहा है कि राम जी को यह कथा कितनी प्यारी लगी बोले स हाँ लिखते हैं शने परिषदह सरापी शन परिषद गटी गिषद व्युत्थान रसभंगो भविष्य मंद मंद सिंहासना द्रव तीर परिषदम प्राप्तः बड़ी अच्छी बात करी देखो अब ये राम जी यहां पर सबसे बड़े श्रोता होने का अपना गुण बता रहे हैं क्या गुण बताया बोले यह राम जो है राम जी को कथा जब चालू हुई इतने मुग्ध होने लगे तो सोचने लगे यार बताओ सब तो अगल सामने बैठे हुए इन दोनों कुमारों के और मैं इतनी दूर सिंहासन पे बैठा हूँ श्रोता का कार्य होना चाहिए कि वह सामने बैठे ज्यादा गर्द हाँ वक्ता की गर्दन इधर से उधर ना घूमे क्योंकि अगर उसकी गर्दन घूम के वो कहीं देखेगा श्रोता भी इधर से उधर देखना चालू कर देते हैं सब सामने रहे हा? अब क्या सोच रहे हैं राम जी या इनकी कथा बहुत प्यारी है इसके पास जाके बैठने का मन है कैसे जाऊं बोले मैं उठ जाता हूं मैं उठूंगा तो सोचने लगे अरे राजा उठेगा तो सब प्रजा भी उठ जाएगी व्युत्थानाद रस भंग अगर मैं उठ गया तो रस में भंग पड़ जाएगा मैं उठ गया तो सब उठ जाएंगे सब उठ गए तो इस कथा के रस में भंग पड़ जाएगा तो क्या करूं हा कैसे कैसे जाऊं क्या करूं क्या बात कही है मंद मंद सिंहासना द्रव तीर परिषद प्राप्त बोले किसी को कुछ नहीं बताया सब कथा सुन रहे हैं धीरे धीरे भगवान श्री राम अपने सिंहासन की एक सीढ़ी उतर गए नीचे बैठे बैठे फिर दूसरी सीढ़ी उतर गए फिर तीसरी सीढ़ी उतर गए और जब सिंहासन से नीचे उतर गए तो धीरे धीरे बैठे बैठे खिसक खिसक कर कुश और लव के सामने जाके बैठ गए जब प्रथम दिन का सर्ग एक सर्ग समाप्त हुआ कथा समाप्त हुई तब सब होश में आए और आए तो उन्होंने देखा राम जी हैं लिखा है हनुमान जी भी व्याकुल हो होकर यह देखने लगे हे राम मेरे तुम कहा चले गए सबके सब ढूंढने सब लगे और ढूंढते हुए सब ने पाया अरे वह तो कुश और लव के सामने सजल नेत्रों से रोते हुए अपनी ही कथा का अपनी नहीं जानकी की कथा का श्रवण कर रहे हैं यह श्रोता का कार्य है किसी को परेशान नहीं करना तुम्हें बाहर जाना है बैठना है तो पहले से ही दूर जाके बैठ जाओ राम जी शील स्वभाव वाले हैं सब व्यवहार की चिंता रखते हैं वे जानते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार उन्हें कथा मंडप में करना है इतनी प्यारी कथा थी उनकी रोते हुए हुँ? कथा को सुन रहे हैं सबने देखा अरे बताओ यह तो हम सोच रहे थे सिंहहासन पे बैठे होंगे आराम कर रहे होंगे नहीं यह तो कुछ और के सामने आ, सीता की वृह वेदनी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं तो ये भूष्या सता हा? सत्मना बभुव इसके बारे में खुद स्वयं कहा है बुभुष्या बोले ये बुभुष्या है क्या ये शब्द क्या है बोले यह सुनना बुभुष्य सुनना राम जी यहाँ टीकाकारों ने बड़ा अच्छा शब्द इसकी व्याख्या करी है बोले ये भविष्य क्या ये कर्ण का आभूषण कर्ण का श्रृंगार कान का श्रृंगार कान का श्रृंगार क्या बोले भगवान की चरित्र की गाथाओं को सुनना यह कान का श्रृंगार है भक्त जब भगवान की चरित्र की कथाओं को सुनता है तब उसके कान शुद्ध होते हैं और कान में जब यह कर्णामृत पड़ता है तो यह कर्णामृत उसके कान को श्रृंगारित कर देता है बोले भगवान राम ने जब अप इस चरित्र की गाथा सुननी चालू करी बैठे थे सिंहासन पर परंतु इस चरित्र के कारण गाथा के कारण मंद मंद उतरते हुए सिंहासन से कुश और लव के पास पहुंच गए अपने कानों को श्रृंगारित करने के लिए अनुभूषया श्रोता सुखानुभवे ये श्रोत सुखानु है ना ये तो श्रोत सुखानु है अपने कानों को सुख देने के लिए आजकल के कानों का सुख तो बदल चुका है जब तक टीवी का रिमोट ना हो और वो सुबह से लेकर रात्रि के चैनल ना आए और वो सीरियल ना आए वो तो तुम्हारे घर में क्या मेरे घर में भी यही चलता है तुम नौ दिन की यहां कथा सुनने के लिए आ जाओ नौ दिन के बाद जब घर जाओगे दसवें दिन तो बैठ के ये सोचोगे नौ दिन की जो रह गई है उसका रिकैप कहा से देख लू या फोन करके पूरी स्टोरी कहां से सुन लो ये श्रोत सुखनु नहीं है यहां भगवान श्री राम अपना स्वभाव खुद दिखा रहे हैं हाँ और दिखाते हुए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने नर जीवन जो लिया है वह मनुष्यों को सिखाने के लिए लिया है वह भी जब यहाँ पे प्रकट हुए हैं और खुद स्वयं सिंहासन से उतर के हाँ राजा थे कहीं बैठ सकते थे जहा इच्छा आती अरे उनके कुमारी तो गा रहे हैं कोई पुत्री तो गा रहे हैं कहीं बैठ सक सुन सकते थे नहीं जो मर्यादा है सुनने की हम हाँ, वक्ता है उनके सामने बैठकर ही सुनना चाहिए उसका पालन करते हुए और अपने कान का जो आभूषण भगवत चरित्र की कथा है उसका पालन करते हुए अपने सिंहासन से उतरकर कर कुश और लव के सामने बैठ गए उस कथा को सुनने के लिए कृष्ण ने भी नहीं करा था किसी की कथा चलती थी तो घर पे पहुंच के सब हटा के खुद बैठ जाते थे चौकी पे किसकी कथ कर रहे हो कृष्ण तो हम है भगवान तो हम है हमारी पूजा करो राम अपनी है प्रियसी श्री सीता की कथा सुनने के लिए क्या कर्म करते हैं राजा हैं कान में तो वहां देखो प्रश्न उठ सकता है कि कान में तो उनके सिंहासन पे भी पड़ रही थी हा? पास में ही आके क्यों बैठे क्योंकि ये मर्यादा होती है जब वक्ता, जब वक्ता कथा करता है उस समय पर उसकी निगाह सामने रहे और तुम्हारी निगाहों से मिले ये मर्यादा कहलाती है इधर उधर बैठ जाओ तो भैया मुंडी भी खूब घूमती है अब मुझे जीतू भैया दिखे कहां दिख सके देख ही नहीं सकते अब मैं इनकी तरफ ही देखते हुए कथा करूं तो आज हूं कि सबकी मुंडिया घूम के उधर पहुंच जाएगी तो ये क्या है ये कथा के अंदर रोक होती है ये अमर्यादा है ये कथा का पूर्ण रूप से लाभ लेना नहीं होता है तो पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए हाँ भगवान श्री राम श्रोत सुखनु अपने कानों को सुख प्रदान करने के लिए महाराज भूभूषया अपने कानों का श्रृंगार करने के लिए कुश और लव के सामने जाके बैठे जब बैठे हैं कथा शुरू हुई कथा समाप्त तो होने लगी वाल्मीकि के अंदर तो वर्णन आता है कि ये भगवान श्री राम इतने मुक्त हुए कि सब कुछ भूल गए आंखें सजल थी नेत्र से आंसू बह रहे थे उसमें फिर अयोध्या नगरी का वर्णन आता है कि अयोध्या नगरी कैसी थी नाम नगरी तत्रा सील लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण यहाँ पुरी निर्मित स्वयं यह अयोध्या नगरी एकदम नहीं बनी यह अयोध्या नगरी किसने बनाई बोले यह अयोध्या नगरी मनु ने स्थापित करी कौन से दो मनु वैसे तो कई मन, मनु हैं चौदह मनु हैं दो मनु मुख्यता कहे गए हैं एक तो स्वयं स्वयंभुव मनु कहे गए हैं एक वैवस्त मनु कहे गए हैं तो वैवस्त मनु ने इस अयोध्या का निर्माण करा नारद पांच रात्र के अंदर भी इसकी कथा आती है बड़ी बढ़िया कथा है नारद पांचरात्र के अंदर इसके अंदर तो जरा सा श्लोक देके ही खत्म कर दिया है परंतु कहा है कि नारद पांच रात्र के अंदर तो आया है कि ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को बुलाया बुलाने के, के बाद कहा कि हे वशिष्ठ भैया तुम्हें पुरोहित बनना है हाँ वशिष्ठ बोले भई इधर उधर के काम में लगा दोगे तो कुछ काम नहीं चलेगा हाँ मनुष्य जीवन का तो एक ही ध्येय होता है वह भगवान के चरणों की प्राप्ति बोले मैं पुरोहित नहीं बनूंगा ब्रह्मा ने थोड़ा सा हाँ कौन सा सेल प्रमोशन आ, सेल प्र, कौन सा प्रमोशन करा उन्होंने बताया नहीं नहीं भैया समझ लो तब करोगे जब करोगे ध्यान करोगे भगवान दी आएंगे दर्शन देंगे चले जाएंगे हाँ, परंतु मैं जो तुम्हें पुरोहित बनाऊंगा ग्यारह हजार वर्षो तक हाँ, भगवान तेरी आँखों के सामने रहेंगे जात कर्म संस्कार जितने भी संस्कार जितने जितने भी भी हैं हैं सामने सामने के सामने होंगे तुम खुद स्वयं करोगे हाँ भगवान को तुम पढ़ाओगे वेद की शिक्षा भी तुम प्रदान करोगे ग्यारह हजार वर्षों तक उनके दर्शन तुमको होने हैं और भगवान तुम्हें प्रति क्षण दिखते रहेंगे ऐसा काम करना चाहोगे हाँ पुरोहित बनोगे तो बोले हाँ हाँ अरे ग्यारह हजार वर्ष तक दिखेंगे तो कौन मना करेगा बिल्कुल बनेंगे तो वशिष्ट जी फाइनल कर दिए पुरोहित बनाने के लिए अब बात आई कि महाराज अब अयोध्या कहाँ पे प्रकट हो कहाँ आए कहाँ पे क्या हो क्योंकि भाई अब धीरे धीरे अवतार की तरफ जा रहे हैं यहाँ जैसे टाइम बढ़ रहा है अवतार भी हमारा बढ़ रहा है अयोध्या तो जी कैसे आए तो अब मनु के पास वशिष्ठ पहुंच गए वशिष्ठ मनु ने कहा महाराज बताइए ये अः यहां पे कहाँ पे स्थान स्थान का चुनाव वो बोले हम अभी स्थान का चुनाव कर लेते हैं मनु गए और जा वशिष्ठ गए और जाके उन्होंने स्थान का चुनाव कर लिया की है स्थान बोले आप पर यहाँ पर नगरी कौन सी होनी चाहिए बोले यार एक ही नगरी देखी है वो तो साकेत की नगरी है बड़ी विलक्षण है बड़ी दिव्य है ऐसी नगरी संसार में कहीं पर भी नहीं है मनु पीछे पड़ गया और बार बार कहने लगा महाराज अगर वह विलक्षण है तो मैं चाहता हूँ कि इस धरा पर वह अयोध्या आ जाए तो वशिष्ठ जी ने तप करा है तप करके महाराज भगवान श्री राघवेंद्र से प्रार्थना करी है और उस धरती को यहां पर लेके आ गए और यहां अयोध्या के नाम से प्रकट कर दिया वाल्मीकि रामायण में तो यह दे रखा है कि ये 48 कोश कोष की है 48 कोष का अर्थ हुआ अड़तालीस गुणा तीन कितना होता है 144 सौ तो ये 144 किलोमीटर की है पर एक्चुअल में अब आप जाओ अयोध्या तो महाराज जी 144 किलोमीटर की तो नहीं लगती है आ? पर शास्त्र के अंदर 144 किलोमीटर लिखा हुआ है कि एक 144 किलोमीटर का आ, कि उसमें पूरे घेरे के अंदर अयोध्या नगरी है जब अयोध्या नगरी को वहां प्रकट कर दिया करने के बाद मनु बोले कि महाराज प्रजा को जल भी चाहिए होगा जल का भी इंतजाम करिए तो वशिष्ठ बोले यार जल तो एक ही जल है बोले जब ब्रह्मा ने प्रथम बार नारायण के दर्शन करे थे ब्रह्मा ने जब तप करा तप करने के बाद जब प्रथम बार नारायण के दर्शन करे तो ब्रह्मां को जैसे ही दर्शन प्राप्त हुए वह रोने लगे भगवत प्रेम में और उस भगवत प्रेम में रोते हुए देखकर हाँ भक्त वत्सल भगवान की आंखें भी सजल हो गईं वह भी प्रेम में रोने लगे और उस समय पर ब्रह्म जो है वह द्रवीभूत हो गया भगवान के आंसू वह रस जो था प्रेम रस जो था वह उनकी आंखों से बहने लगा और जब बहने लगा उस समय पर ब्रह्मा गए और उनके उन आंसुओं को एकत्र करके मानस से अपने मन से एक सरोवर का निर्माण कर दिया और उस सरोवर का नाम हुआ मानस सरोवर और उस सरोवर के अंदर महाराज उन भगवान के द्रविभूत जल को आ जो ब्रह्म समान है उसको उसके अंदर पधरा दिया यही मानस सरोवर मान सरोवर कहलाता है द्रवीभूत जल है बोले मैंने तो वो वाला जल देखा है ये संसार का सबसे पहला जल था इससे पहले कभी जल नहीं हुआ करता था भगवान तो क्षीर सागर में सोते थे ना वो तो दूध है यहां जल की बात हो रही है प्रथम जल क्या था बोले यह मानसरोवर के अंदर ब्रह्मा को जो प्राप्त हुआ था प्रथम जल जब जल तो मनु बोले अब तो मुझे यही वाला जल चाहिए वशिष्ठ मुनि यहाँ से भैया भागे भागे अयोध्या से मानसरोवर गए मानसरोवर जाके जब तप करा तप करने के बाद मानसरोवर की देवी जो हैं सरजू देवी हैं अधिष्ठाती देवी सरजू हैं वह प्रकट हुई प्रकट होने के बाद उन्होंने पूछा किस कारण से यहां आयो बोले आपका जल हमें अयोध्या में चाहिए बोले ठीक है मेरा मेरा जल तुमको तुमको प्राप्त हो जाएगा परंतु रास्ता रास्ता रास्ता स्वयं स्वयं बनाना बनाना पड़ेगा उस रास्ता, रास्ता बनाना पड़ेगा उस नदी का बोले ठीक है फिर वशिष्ठ मनु के पास गए मनु के पास जाके कहा कि भाई रास्ता बनाओ मनु ने एक तीर चलाया वह तीर जिस स्थान पर लगा वो कुमायू एक क्षेत्र आता है वहां पर एक स्थान है हमें नाम तो याद नहीं गांव सरजू नदी का उद्गम स्थान है उस स्थान पर आज भी काली शिलाएं हैं लोग कहते हैं कि वो तीर के प्रभाव के कारण ज्वलंत के कारण वह शिलाएं काली पड़ गई और आज भी उस स्थान पर पूरा स्थान बर्फ से ढका होता है परंतु वही स्थान जहां से सरजू निकलती है वहां का वहां पर कभी भी बर्फ नहीं जमती है चारों ओर उसके बर्फ जमती है परंतु उस स्थान से जहां से उद्गम है वहां पर कभी भी बर्फ नहीं जमती है तो महाराज वहां से सरजू नदी का प्राकट्य हुआ वह सरजू नदी कौन है बोले वह सरजू नदी ब्रह्म स्वयं है हा? रस स्वयं है जो बहता हुआ ह जिसे ब्रह्मा ने प्राप्त करा था प्रथम दर्शन पे वही बहता हुआ अयोध्या से निकल रहा जब जल आ गया नगरी आ गई अब बोले कि भैया हमारे यहाँ को कुल देवता अधिष्ठाता ग्राम देवता कौन है बोले यार ग्राम देवता वाल्मीकि रामायण के अंदर वशिष्ठ मुनि ने रंगनाथ जी की चर्चा करी है उनका महात्मा उनको आ, मनु को सुनाया रंगनाथ जैसे ही पूरा प्रसंग कथा सुनी महात्म सुना सुनने के बाद मनु बोले कि अब तो मैं इसी देवता को अपने यहां का देवता बनाना चाहता हूं रंगनाथ इनकी कथा क्या है इनकी कथा नारद पांचरात्र में भी लिखी हुई है ब्रह्मा जी को जब सृष्टि बनाने का आदेश नारायण ने दिया कि हे ब्रह्मा जाओ और जाके सृष्टि निर्माण करो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय बोले जब सब वेद का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित कर दिया बोले अब जाओ तुम काम करो तब ब्रह्मा बोले कि महाराज रजोगुण का कार्य कराने के लिए आप मुझे भेज रहे हो रजोगुण के संग तमोगुण भी उसमें संबंधित है हाँ आपके दर्शन मुझे हो नहीं पाएंगे रजोगुण करते करते अगर मैं आपको ही भूल गया हाँ तो फिर मेरा कोई कार्य नहीं हो सकता है आप मुझे मत भेजो तब उस समय पर नारायण बोले कोई बात नहीं मेरी मूर्ति की उपासना कर लिया कर हाँ मेरी मूर्ति की उपासना करेगा तो तुझे ना रजोगुण लगेगा ना तमोगुण लगेगा बोले कौन सी मूर्ति कौन सी मूर्ति बोले कौन सी मूर्ति अरे कोई सी भी मूर्ति बना ले मेरे, मेरी तूने मेरी शक्ल तो देख रखी है बोले नहीं आप ही मुझे कोई मूर्ति दे दो तो कौन सी मूर्ति भगव उस समय पर नारायण ने स्वयं अपनी साक्षात एक मूर्ति बनाई और मूर्ति बना के ब्रह्मा को दे दी और ब्रह्मा से कहा कि जा इसकी रोज़ उपासना पूजा विधिवत रूप से उपासना कराकर अगर तू विधिवत रूप से इसकी उपासना करेगा तो करने के बाद तुझे आ, कभी भी किसी भी आ, तू किसी भी गुण से दोषित नहीं होगा रजोगुण का कार्य तो करेगा परंतु तू रजोगुण से ऊपर ही रहेगा और ये बात हमारे चतुश्लोकी के अंदर भी यही बात कही गई है भागवत के अंदर भी ब्रह्मा फिर वो कथा लंबी है ब्रह्मा उसको लेके आने लगे वो ब्रह्मा के पास थी यहाँ पे वशिष्ठ ने जप कर तप करा तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए ब्रह्मा जी बोले भाई क्या चाहिए तुमको वो बोला भैया हमारा चेला हमसे कह रहा है कि वो से वो आपके वाले भगवान चाहिए बोले मैं तो नहीं दूंगा मेरा भगवान सत्यलोक में रहता है उसी के कारण मैं बचा हुआ हूँ मैं तो नहीं दूंगा और तू अपने चेले के कारण क्यों आ रहा है चेला तेरा पक्का बढ़िया सही आदमी है कि नहीं अगर वो अगर गिर गिर गया विधिवत रूप से पूजा नहीं करी तो मेरे ऊपर भी सेवा अपराध लगेगा और तू तो उसकी क्यों ले रहा है गारंटी मनु सोचने लगे यार बात तो सही कह रहे हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं सोच बोले नहीं परंतु मान जाओ देखो मैं अपने शिष्य को जानता हूं उसके लिए मैं अयोध्या ले आया उसके लिए मैं सरजू ले आया अब उसके लिए मुझे वहां पर कुल देवता भी लेके आने हैं ठीक है महाराज कुल देवता लेके आने क्या करा कुल देवता बोले यार मैं मेरी तरफ से तो हंड्रेड परसेंट बनाए रंगनाथ से जाके तुम सीधे पूछ लो बोले ठीक है आप पूछो ब्रह्मा गए जाके पूछा हे रंगनाथ आपकी क्या इच्छा है क्या आप जाना चाहते हो कि आप यही सत्यलोक में रहना चाहते हो हाँ रंगनाथ बोले यार मैं प्रकटी इस वजह से हुआ हूं कि मैं नीचे जाना चाहता हूँ अयोध्या नगरी में जाना चाहता हूँ ठीक है जब भैया भगवान ने कह दिया कहाँ भगत कुछ कहता वशिष्ठ मुनि ने उनको रंगनाथ को लिया भगवान ने दूसरी एक प्रतिमूर्ति बनाकर सत्यलोक में स्थापित कर दी यहाँ पर वशिष्ठ मुनि ने जैसे ही लिया भगवान ने कहा भैया सीधे ले जाके के अयोध्या में धरियो बीच में कहीं भी धड़ धर्दी, दिया तो उठूँगा नहीं ठीक है जी कह दिया उतर के आकाश से उतर के आ रहे थे आते हुए कावेरी का जल देखा हाँ महाराज कावेरी जैसे ही दिखी है दक्षिण की गंगा कहलाती है भूल गए अपने कौन सा वचन दिया कौन सा नहीं दिया धरा रंगनाथ जी को चलो गोता तो लगा लूँ कछु तो नहा लूँ नहाए धोए नहा धो के आनंद से जैसे गए रंगनाथ कोठा ने ठाकुर था जी बोले अब नहीं जाऊँगा तो ये विश्व का प्रथम मंदिर है मेरे मैं जब दर्शन करने के लिए गया था तो मुझे वहां पे अच्छी तरीके से सब आचार्यों ने की सब लीला और स्थान बताया था एकमात्र ऐसा विष्णु का मंदिर है जो मुखी है नहीं तो हनुमान के मंदिर काली के मंदिर दुर्गा के मंदिर ये दक्षिण मुखी होते हैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर अधिकतर जो है या तो पूर्वा होते हैं या उत्तरा होते हैं क्योंकि ये प्रवृत्ति में नहीं है दक्षिण भाग वाली हाँ जहां पे तंत्र की ज्यादा साधनाएं चलती हैं या शक्ति की ज्यादा बात होती है वहां पे दक्षिणामुख होना चाहिए हमने पूछा भी ये दक्षिणमुख क्यों है वो बताया विभीषण की तरफ देखते रहते हैं बोले विभीषण रोज यहाँ आके उपासना करता था इतने प्रसन्न हुए एक बार तो बोले बता तुझे क्या चाहिए तो विभीषण बोला मेरे संग लंका चल लो तो भी से बोले पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा है भगत ज्यादा जो यहां पर वहां पे कम है मैं यहीं पर रुक रहूंगा ना नहीं हो ना कहीं बोले इसी स्थान पर रहूंगा क्योंकि मैंने पहले ही कहा था जहां लाके रख दोगे मैं वहीं रह लूंगा वहां पे रह लिए वहां पर रहे परंतु कह, कहा उन्होंने तू मेरा भक्त है विभीषण तेरे लिए एक काम जरूर करूंगा हु? लंका की तरफ देखता रहूंगा तू लंका से मेरे दर्शन कर सकता है दक्षिण की तरफ लंका महाराज श्रीरंगम श्रीरंगम में स्थान है श्रीरंगम से दक्षिण की तरफ देखते हैं लंका विभीषण की तरफ देखते हैं और आज भी ये कहा जाता है कि विभीषण प्रतिदिन आके रोज उपासना करता है रंगनाथ की और वाल्मीकि रामायण का अगर आप अध्ययन करो तो यह पाओगे कि कौशल्या हमेशा हर समय पर रेशमी वस्त्र पहन के रहा करती थी आचार्यों ने बताया रेशमी वस्त्र इस वजह से पहनती थी क्योंकि दशरथ जी और जब दशरथ जी नहीं होते थे तो कौशल्या देवी स्वयं उन रघुनाथ की पूजा करा करती थी और उनका रंगनाथ के नाम से नहीं उनका नाम वहां पे जगन्नाथ के नाम से आया है कि जब स्वयं जब स्वयं भगवान श्री राम मिलने के लिए कौशल्या से गए हैं तो उस समय पर कौशल्या जगन्नाथ की पूजा कर रही है और बोले वो रेशमी वस्त्र क्यों पहनती हैं क्योंकि रेशमी वस्त्र के उसमें ये विधा ये विधान है कि अगर कोई छूले अपवित्र व्यक्ति छूले अशुद्ध व्यक्ति कोई छूले तो फिर वो शुद्ध वस्त्र होता है तो तुम्हें बार बार स्नान करने की जरूरत नहीं है तो हमेशा आ, हमारे यहां शब्द है अपरस हा? शुद्ध रहते हो अप्रस में रहते हो तुम्हें बार बार स्नान करने की आवश्यकता नहीं है ये कुछ वस्तु है ये सिल्क जैसे रेशम कहा जाता है इसके अंदर इसके अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई जीवाणु या विषाणु नहीं लगते है इसी वजह से इसे शुद्ध कहा जाता है ठीक उसी प्रकार से रजत जैसे चांदी स्वर्ण जैसे सोना आ, ये चांदी और सोना जो है इसके अंदर भी किसी प्रकार का जीवाणु या विषाणु नहीं लगता है इसी वजह से इनको भी शुद्ध कहा जाता है और इनके बारे में आ, अगर आप देखो अष्टादस स्मृतियां जो है अट्ठारह स्मृतियां जो है उसमें साफ करने की विधि अगर बताई गई है कि कैसे तुम अः सोने का पात्र बना हुआ है सोने की थाली हो उसे तुम कैसे साफ कर सकते हो बोले आप उस थाली को सूर्य के सामने रख दो सूर्य की रोशनी से ही वो शुद्ध हो जाती है धो के डिटोल बिटोल कौन कौन से सो पाव है कोई लगाने धोने करने की चांदी को पानी से साफ करने का विधान है बस पानी से लेके पहुंच तो साफ हो गई कोई जीवाणु कीटाणु किसी प्रकार का तुमने खाया नहीं खाया कैसा रहा कोई परेशानी की बात नहीं है हाँ बाकी की चीजों के अंदर हर जितने भी बाकी के मेटल हैं उन सब के अंदर जरूर जीवाणु कीटाणु ज्यादा रहते हैं। ये साइंटिफिक दृष्टि से भी है और हमारे आचार्यों ने जो शास्त्रों के अंदर लिखा है उस दृष्टि से भी है तो महाराज रंगनाथ जी आ गए कुल देवता भी बन गए मनु भी वहाँ पे आ गए सब कुछ आ गए मनु ने अपना जीवन काल बिताया धीरे धीरे करके दशरथ आ गए दशरथ जी आए हैं दशरथ कौन है बोले दस हजार पैदल वाले सिपाहियों से जो एक व्यक्ति लड़ता है और सबको हरा देता है वह कहलाता है एक रथी वह कहलाता है रथी ऐसे दस हजार से जो लड़ता है वह कहलाता है महारथी और ऐसे दस हजार से जो लड़ता है वह कहलाता है अति रथी तो दशरथ कौन थे अति रथी थे इनके बल की चर्चाए अरे इनके बल की क्या हनुमान जी तो सबन से ज्यादा बलशाली हैं कितना बल है उनके पास दस हजार हाथियों का बल एरावत हाथी में एरावत हाथी दस हजार एरावत हाथियों का बल एक इंद्र में दस हजार हा जो जिस हाथी पर वो चलता है दस हजार एरावत हाथियों का बल एक इंद्र में और एक इंद्र का बल एक इंद्र का बल हनुमान जी के एक बाल में एक रोम में कनक ध्य उनकी बाल से भरे पड़े हुए हैं कनक स्वर्ण धे कहा जाता है बाल से भरे पड़े हुए सुनहरे सुनहरे बाल है कितने इंद्रों का बल है असंख्य न असंख्य रामायण के अंदर तो यहां तक भी कथा आती है कि रावण भी दशरथ जैसे ही रावण को सुनने में आया कि गुरु मुझे दशरथ पुत्र मुझे दशरथ नंदन मुझे आके मार देगा तो इससे बढ़िया दशरथ को मार दू तो ना इनका पुत्र पैदा होगा ना मेरा कोई काल आएगा तो लड़ने के लिए पहुंच गया हमसे लड़ो दशरथ बोले नहीं हम क्या देखो हम क्षत्रिय हैं तुम ब्राह्मण हो अगर मैंने तुझे मार दिया ब्रह्मत्या का पाप लग जाएगा मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा बोले नहीं तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है बोले तेरे अंदर मेरे जितना बल है ही नहीं तू घर जा कहा आ गया लंका में रह तू जाके बोले नहीं मुझे तो आपसे लड़ाई करनी है बोले अच्छा क्या लड़ाई हाथ की हा बोले कैसे युद्ध करेंगे ये बोले एक काम एक चीज देख लेते हैं बोले क्या बोले एक काम करता हूं मैं बाए हाथ से दशरथ कहते हैं मैं बाए हाथ से एक किवाड़ को बंद कर देता हूं हु? तू अपनी पूरी ताकत लगा के उस दरवाजे को खोल दे और अगर तूने खोल दिया तब हम दोनों युद्ध करेंगे शास्त्र के अंदर लिखा है कि महाराज बाया हाथ लगा के दशरथ जी तो आराम से खड़े हो गए रावण लहूलुहान हो गया पूरी ताकत लगा दी उसने कि भैया इस दरवाजे को खोल दो खोल नहीं पाया हाथ जोड़ के लंका चला गया रावण के अंदर ताकत नहीं थी रावण तो बली के पास भी पहुंचा था हाँ बली से हम तुझसे लड़ना चाहते हैं बली बोला यार वो जो पाताल में कुछ तुझे घेरा सा दिख रहा है बोले हाँ दिख तो रहा है बोले जरा जा उसे उठा के लेके आ फिर बात करेंगे बोले वो क्या है बोले वो मेरे कान का कुंडल है जो गिर गया है महाराज वो गया जाके उठाने लगा टस से मस नहीं हुआ और उसने समझ लिया बताओ यार इसका कुंडली इतना भारी या नहीं उठ रहा तो बलि से कैसे लड़ पाऊंगा कुछ समय के बाद फिर से बड़ी ताकत तो वाकत जिम में जाके लेके आया फिर से पहुंच गया राजा बली के यहाँ पे हाँ दरवाजा खटखटाया राजा उस समय पर चौपड़ खेल रहा था पासा महाराज फिक के नीचे चला गया दासी बोली लड़ना चाहते हो अच्छा एक मिनट पहले जी पासा उठा के राजा के पास चले जाओ पूरी ताकत लगा दी वो पासा नहीं उठा पाया रावण उसने सोचा यार अभी भी वो बल नहीं मिला है मेरे हाँ वह बल अभी भी नहीं है मेरे पास उठके चल दिया कई जगह पे ऐसी कथाएं हैं रघुजी के पास ही रघुजी की कथा तो सबसे ज्यादा बढ़िया है हमारा रघुजी जो भगवान श्री राम के वंश में रहे हैं क्योंकि रघुवंशी है ना भगवान रावण को मालूम चला ये बड़े शक्तिशाली हैं पहुंच गया महाराज वह गायत्री कर रहे थे गायत्री करने के बाद जो जल था उठा के उन्होंने फेंक दिया जैसे ही फेंका रावण पहुंचा रावण बोला आपने ये जल क्यों फेंका बोले यार देख गायत्री तो कर रहा हूँ क्षत्रिय हूँ अपने लोगों को बचाना मेरा कर्तव्य है मैं अभी मैंने देखा ध्यान में कि नैमिशा रणने में एक बाघ एक बकरी को मार रहा था और बकरी मिमिया रही थी हाँ मैंने अपने इस जल को यहाँ पे ऐसे फेंका और फेंकते ही यह जल नैमिशा रणने में वह जो शेर था सिंग था उसके ऊपर डल गया और वो मर गया तो मैं अपना वह धर्म भी निभा रहा हूं, मैं छत्री हूं।, मैं भी रहा हूं। बोले, मैं दिखती है बोले बताओ बताओ कैसी दिखती है महाराज पूरा रेत में मिट्टी में पूरी की पूरी लंका बना दी और लंका बनाने के बाद अपने हाथ से आधी लंका रघु ने यो मिटा दी आधी मिटा दी और मिटा के बोले हे रावण जरा जाओ और अपनी लंका को देख के आओ रावण उठा और भाग के गया अपनी लंका को देखने के लिए आधा भाग गायब था रावण सोचने लगा यार ये तो जरा सा हाथ मिट्टी पे फिराया मेरी आधी लंका चली गई क्या करूं क्या करूं क्या करूं कुछ देर के बाद हाँ कुछ दिनों के बाद रघु का ही वेश के अयोध्या हाँ, नगरी में महल में पहुंच गया जैसे ही बैठने वाला था वहां पर जितनी भी पतिव्रता स्त्री थी उन सब ने पहचान लिया ये रघु नहीं है पकड़ लिया महाराज रघु इतनी देर में आ गए उन्होंने गुस्से में एक तीर निकाल लिया मारने के लिए मारने के लिए तीर निकाला निकाल के मारने वाले थे ब्रह्मा आ गए प्रकट होके ब्रह्मा बोले महाराज मारो नहीं इसको क्योंकि आपके वंश में कोई प्रकट होगा जो इसको मारेगा रघु बोले ये तीर तो अब अंदर नहीं रखा जा सकता है अब तो इसे मारा जाएगा बोले ब्रह्मा पैर पकड़ लिया ब्रह्मा ने बोले नहीं महाराज मानिए भगवान स्वयं आएंगे से मारेंगे तब ब्रह्मा ने महाराज उस तीर को ले लिया तीर लेके वह ब्रह्मलोक चले गए रावण अपने घर चला गया रावण ने क्या करा गुरु रावण बैठ गया ब्रह्मा जी की उपासना करने के लिए और उपासना करने के बाद जो वो तीर था हाँ जिसपे यह लिखा था कि यही तीर तुझे जान से मार देगा ब्रह्मा से उन्होंने वह तीर ले लिया काल विजयी क्यों था काल विजयी रावण क्यों था क्योंकि काल क्या था वह तीर था तीर उसके हाथ में आ गया अब हाथ में आ गया महाराज लंका में एक खम्बे पर चुपके से उसने जाके उस तीर को अंदर धसवा के बिल्कुल फिट एंड फाइन एक बढ़िया खम्बा बनवा दिया महल के अंदर यह बात सिर्फ मंदोदरी को मालूम थी और रावण को मालूम थी रोज रावण वहां पर जाके अपने काल की पूजा करता था लोगों को लगता खंबे की पूजा कर रहा है परंतु अंदर था तीर और तीर की पूजा करा करता था यही पूरी कथा है अब ये तीर मिला कैसे बोले ये जब विभीषण आए देखा ये तो मरी नहीं रहा है मरी नहीं रहा है उन्होंने याद दिलाया हाँ देवताओं ने याद दिलाया अरे महाराज इसके ऊपर तीर ये एक ही उससे मर सकता है तीर से और वो तीर इसी के पास है राम बोले अच्छा इसके पास है बोले ढूंढ नहीं पाओगे किसी को नहीं मालूम है राम बोले यार ढूंढना तो हमारा कब जब से बनवास मिला है, तब से ही काम पड़ गया हम बहुत बड़े सीबीआई बी वाले हो गए हैं हमने अपनी पत्नी ढूंढ ली तो तीर नहीं ढूंढ सकते क्या महाराज हनुमान जी को भेज दिया हनुमान जी बटुक ब्राह्मण बन के पहुंच गए मंदोदरी के पास और कहने लगे रावण की जय हो रावण की विजय हो रावण ही जीतेगा रावण ही जीतेगा मंदोदरी बोली अरे की तो चेहरे कटने लगे हैं हाँ अब तो उनके मुख कट रहे हैं कहाँ जीतेंगे अरे मंदोदरी क्या बात करती है मैंने अपनी ब्रह्म विद्या से सब पता लगा लिया है राम कभी ही भी रावण को नहीं मार पाएगा मंदोदरी बोली कैसे क्योंकि जो रावण का काल जो तीर है वो तो यहीं छुपा के रखा हुआ है वो राम के पास है ही नहीं है राम घायल जरूर कर देगा परंतु घायल सांप की तरह से रावण उठ के उस राम को मार देगा मंदू तरी बोली अरे गुरु इन्हें तो अंदर की बात भी मालूम है तो सच में ब्रह्म विद्या प्राप्त कोई ब्राह्मण है बोले हा महाराज बिल्कुल बिल्कुल इसी खंबे के अंदर यह तीर रखा हुआ है ब्राह्मण रूपी हनुमान गए एक लात मारी खंबे से बोले लाली अभी लेके जाओ जा। <laughs> उसी तीर को लेके जाए तीर को वहां से निकाला और राम के पास से जाके दे दिया तो रावण सबसे लड़ा सब के पास जा जा के लड़ाए इन्हीं के परिवारों में कई बार जा के हमारे हमारे छाड़े बाड़ रामचरितमानस जाके लड़ा है एक बाण जो था ना वो अलग से लाके दिया था वो उनके अमृत जहां पे था टुंडी ना भी जो थी वहां के लिए एक बाण वहां से आया था महाराज ने अन्र, भी उनके यहां पे थे उनके यहां से भी वह सब हुआ जल्दी खत्म करनी है अभी कर दो पांच मिनट लगे मुझे कहा जितनी देर में मुझे ऊपर से नीचे तक बुलाओगे उतनी देर चलेगी बात है रे कल कबीर कबीर यही कह रहा था हाँ बस्ती छोड़ हा? बन गए और बन में भी मन नहीं लगता, में भी भी मन मन नहीं नहीं लगता लग रहा है बच्चे याद आए फिर महाराज दशरथ जी के गुणों का वर्णन हुआ है दशरथ जी के बारे में बताया है अब तो देखो जल्दी जल्दी कर दू भगा तो, तो तीन लोगों की तीनों लोगों में विख्यात है धर्मज्ञ हैं विद्वान है धर्मात्मा है दानात्मा है प्रजा के रक्षक है आदि सब बताया तीन लोगों में रक्षक क्यों है पद्म पुराण के अंदर कथा आती है देव की महाराज रोहिणी नक्षत्र में भेदन शनि करने वाला था वशिष्ठ ने बताया सो सो वर्षों तक अकाल पड़ेगा उपाय पूछा वशिष्ठ बोले मेरे पास कुछ उपाय नहीं है दशरथ बोले ठीक है मैं लड़के आता हूँ फिर पहुँच गए लड़े वड़े हारने लगे गिरे जटायु ने पकड़ लिया जटायु बोला देवता से क्या लड़ते हो स्तुति कर लो मान जाएंगे फिर दशरथ वाच है स्तुति है शनि देव की जिस आठ लोग हैं उन आठ लोगों को कोई पढ़ लेता है दस नाम है हाँ पिंगल बब्रू मंसोरी सहस रौद्रय का कृष्ण पिपलास दस नामों को जो कर लेता है आ, उनके ऊपर कभी कैसा भी कोई गलत प्रभाव नहीं होता है तीन लोकों में ख्याति थी इंद्र और कुबेर के समान यश था ऐश्वर्य था उनके पास हुँ? सब कुछ और उन्होंने कह दिया रोहिणी नक्षत्र में का भेदन करते हुए अब अकाल ना पढ़वाए शनि मान गया स्तुति करी थी ब्राह्मण है आखिरी में जब मान लिया तो उसके बाद से कभी भी अकाल नहीं पड़ा तो वो अकाल जो नहीं पड़ता है तो तीनों लोगों में इस वजह से भी विख्यात हो गए और इतने बड़े धर्मार्थमा थे कि उनकी बहुत चर्चा है आज आज तो नहीं जल्दी भगाएंगे कल और करेंगे उनके धर्मार्थ के कितना सारा दान दिया था उन्होंने उसकी चर्चा तो महाराज धर्मार्थ धर्मार्थ धर्मार्थ मानो कि महाराज उनके यहाँ पर इतना, इतना धन था इतना धन था कि वहां के लोगों की प्रजा के बारे में भी बात करी गई है वहां के लोगों के पास भी बहुत धन था क्योंकि राजा जब राजा के पास धन है तो अयोध्या वासी कैसे थे बोले तो उनके पास भी इतना धन था कि कोई भी वहां पर गरीब नहीं था फिर बालकांड के अंदर अयोध्या वासियों के बारे में बताया गया है कि वो कैसे दिखते थे क्या थे अः सबसे पहले उनकी सबसे पहला गुण बताया गया कि उन दो उन सबके कर्ण छेदन था कर्ण छेदन संस्कार आ, अब शास्त्रीय दृष्टि से कर्णछेदन वो होता है कि इतना बड़ा छेद करो कि उसमें से सूरज की रोशनी निकल जाए ये कर्णछेदन का पहला एक नियम है और दोनों कानों में होना चाहिए आजकल तो एक एक कान पर डाल लियो डाल लियो डालो डालो ना डालो ना डालो अयोध्या के अंदर जितनी प्रजाति थी सबके कर्णछेदन संस्कार था चाहे पुरुष हो महिला हो वह सब के सब पगड़ी पहनते थे पगड़ी के ऊपर मुकुट पहनते थे हाँ कभी किसी ने असत्य नहीं असत्य नहीं बोला कभी वहां पर कोई लुटेरा नहीं था सब के सब धर्मज्ञ थे सब के सब धर्मात्मा थे जैसे राजा थे वैसी ही प्रजा थी जब सब कुछ एक जैसा था सब कुछ बढ़िया था परंतु आज भी दशरथ जी के दिल में कहीं कोई एक खटास थी कि मेरे कोई एक भी पुत्र नहीं है उन्होंने पुत्र के बारे में सोचा सोच के मन में थोड़ी सी खिन्नता आई फिर सोचा चलो मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ करता हूं अश्वमेघ यज्ञ करने से पहले देखो शास्त्रीय विधि जो है वह यह है कि हम सब अल्पज्ञ हैं, बुद्धि कम है हमारे अंदर हम अगर हमें किसी चीज़ के सदविचार जरूर करना चाहिए परंतु निश्चय गुरु कृपा के बाद ही करना चाहिए सत्कार सत्कर्म के लिए तो यहाँ पे भी उन्होंने सोचा सोचने के बाद वशिष्ठ आदि सब मुनियों को बुलाया हाँ जाबली वशिष्ठ भारद्वाज आदि बहुत सारे मुनिगण वहाँ पे आए हैं आने के बाद उन्होंने अपना जो सोचा था उसको सबके सामने कहा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए इस यज्ञ को करना चाहता हूं तब सब ने सर्वमत एकमत होते हुए सब ने इस बात का सर्व समर्थन करा सर्व समर्थन करने के बाद सबके सब, सब लोग यज्ञ की तैयारी करने लगे आज राम जी का बस जल्दी से जन्म करवाएंगे कल अच्छी तरीके से कथा इसको करेंगे जब यहाँ पे तैयारी यज्ञ क्या आदेश यज्ञ की तैयारी का आदेश दे दिया उस समय पर सभी देवी देवता गण ब्रह्मा के पास पहुंचे ब्रह्मा के पास जाके करबद्ध निवेदन कराया कि भाई यह जो रावण है इस रावण से हम सब के सब परेशान हैं कृपया करके कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि रावण से हम सब उसके त्रास से उसके भय से हम सब बच जाए वाल्मीकि रामायण के अंदर तो यहाँ तक लिखा हुआ है नैनम सूर्य नैनम सूर्य कि रावण को देख के सूरज भी ज्यादा गर्मी प्रकट नहीं करता था इस डर से कि अगर ज्यादा गर्मी प्रकट कर दी तो कहीं वो मुझे आके खाना जाए ना मारुतः हवा भी तेज नहीं चलती थी कि अगर तेज चली वस्त्र इधर उधर हो गया तो रावण कहीं पवन देव को मार ना दे और बिल्कुल भी नहीं चलती ये नहीं कि बिल्कुल बंद हो गई बिल्कुल भी बंद नहीं होती थी कि बिल्कुल अगर बंद हो गई और रावण को पसंद नहीं आया तो वो कहीं मार ना दे बोले कैसी चलती थी बोले वैसी चलती थी जो रावण को पसंद थी जिस समय पर जितनी हवा चलनी चाहिए उस समय पर रावण के कारण उतनी ही हवा चला करती थी तो कथा विस्तार से बताई हुई है उसके अंदर कि महाराज कैसे सभी देवी देवता गण ब्रह्मा के पास पहुँचे ब्रह्मा उपाय सोचने लगे तभी नारायण वहाँ पर प्रकट हो गए नारायण ने प्रकट होके कहा कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी बात समझ ली अब मुझे बताओ मैं प्रकट होके आज चला जाऊँगा मार दूँगा उसे कुछ उपाय तो बताओ कि दशरथ जी के पास तक यह सब कैसे पहुँचे मैं कैसे पहुँचूँ तो सबने बताया कि नीचे यज्ञ की तैयारी चल रही है यज्ञ होने वाला है क्यों ना हम यहाँ पर कुछ एक फल अपना सब अपना बनाते हुए खीर बनाएं वह खीर लेके वहाँ पर यज्ञ देवता प्रकट हों और वह प्रकट होकर उस खीर को दें और उसी से ही आप आ, उनके गर्भ में वास करें परंतु ये गर्भ का वास क्या है शास्त्र के अंदर स्वयं वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है कि अजन्मा है उन्होंने अपने पिता और माता को खुद चूज करा था माता पिता ने उनको वो नहीं करा था उन्होंने माता पिता को ये खीर और ये सब तो लीला प्रकरण के अंदर की एक पूरी कथा है ऐसा नहीं है कि वह अंदर महाराज गर्भ के अंदर रहे वह गर्भ के अंदर कभी भगवान गर्भ के अंदर कभी भी नहीं रहते हैं तो महाराज यहाँ पर भी यहाँ पर भी अः सुयज्ञ वामदेव जावली कश्यप वशिष्ठ इन सब ने यज्ञ करना चालू करा उस समय पर यज्ञ से पहले सुमंत्र ने बड़ी एक लंबी कथा सुनाई है जिसके अंदर सत्योग अब वो सुमंत्र कौन थे चारों योगों में रह चुके हैं वो चारों युग तो वो सत्योग में कि उन्होंने कथा सुनाई कि कैसे ऋषियों के पास एक बार थे उस समय पर आ, सनत कुमार आए सनत कुमारों ने एक कथा को सुनाया कथा बहुत लंबी है आज नहीं हो सकती है पक्का उसे कल करेंगे हाँ उसमें बस ये बताया कि तुम्हारा एक पूर्व पूर्व में आपके यहाँ पे एक आ, क्या कहूँ पूर्वज थे जिनका नाम रोमपद था आ, उनको यहाँ पे बुलाइए वह यहाँ पे आके वो यज्ञ करें तभी आपके यहाँ पे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी रोमपद आए हैं रोमपत की पूरी कथा है रोमपत आए ये आएं, ने ध्यान करा है ध्यान करने के बाद महाराज उन ने बताया है कि तुम पुत्र यज्ञ करो अश्वेघ यज्ञ तुमने कर लिया ठीक है परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए करीश्यामी पुत्री पुत्रियाम पुत्र कारणात बोले मैं स्वयं तुमको मैं स्वयं तुमको पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाऊंगा तो महाराज पुत्र पहले अश्व में यज्ञ हुआ है और उसकी दक्षिणा तो इतनी सारी दी संसार में कहीं ना होगी बताया गया है कि एक सोना हमारे यहाँ का है एक सोना अलग है वो स्वर्ग का है जो स्वर्ग का सोना है हमारे सोने से अलग है अब वो मेरे ख्याल से कैरेट कैरेट को फर्क तो वो यहाँ 24 कैरेट प्योर है वहाँ पे 100 परसेंट कैरेट होते हो बोले वहाँ की वहाँ की कैरेट की महाराज सिख के कितने सारे सब ब्राह्मणों को दिए हैं सब कराए है। उसके बाद पुत्र यज्ञ हुआ है यज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं उन्होंने आके खीर दी है खीर जब ली है दशरथ ने बड़े प्रसन्न हुए उसके चार भाग करे हैं अब क्या मती रही अपनी तीनों अः पत्नियों को दे दिए उन्होंने एक एक भाग एक भाग जो बचा हुआ था वाल्मीकि रामायण में आया है फिर से उन्होंने उसी भागों को सुमित्रा को दे दिया जब वो भाग भी दे दिया कुछ समय के बाद एक अः सब के सब के गर्भ उस प्रसाद को पाने के बाद खीर को पाने के बाद सबके घर गर, गर्भ उज्ज्वल नीलमढ़ी समान महाराज सबके सब प्रकाश में हो गए सब के सब ज्ञान खला रूप में जैसे किसी मठ के के अंदर कोई अगर दीपक रखा हो और दीपक की रोशनी चाहूँ और फैलने का प्रयत्न कर रही हो ठीक उसी प्रकार से वह तीनों की तीनों देवियाँ के अंदर से दैदिप यह दैदिप्यमान यह प्रकाश सब जगह से निकलने लगा निकल रहा था और महाराज एक बा एक समय ऐसा आया जब मेरे भगवान श्री राम आ, श्री कौशल्या जी के गर्भ से प्रकट हो गए बोलो सियावर राम चंद्र जय और महाराज आज की कथा भी यहीं पर करेंगे कल लक्ष्मण जी और सबको पैदा करेंगे जन्म करेंगे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे दशरथ नंदन घी दशरथ नंदन घी दशरथ नंदन की क्या कह रहे अरे बिल्कुल भैया आओ ouch